टक वाकणस्मदुरूं सततमा नी श्रुति आलयं करुणालयं नमामि भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायण सूत्र्यतौ वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योमद्द्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति <coughs> श्री कौला के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित तो उपनिषद ज्ञान यज्ञ सांवेदिक अंतर्गत तो हैोग्य उपनिषद ये प्रारंभ हुआ उदगीत की उपासना है इसमें गुण पहले बताया गया रसोतम और दूसरा गुण हो गया प्राप्ति समृद्धि ये और एक गुण है रसोत्तम आपती है आपति, रसप आप आपती और समृद्धि ऐसे तीन गुण विशिष्ट उद्गी उपासना का प्रारंभ हुआ <coughs> <coughs> <coughs> कितने मंत्र का होता दसम चल गया इसमें कर्म करते समय उपासना भी करनी चाहिए तो ऐसे कर्म संबंधी उपासना है कोई उपासना करके कर्म करता है कोई उपासना उदगीता संबंधी गुण आदि के ज्ञान के बिना भी इसमें रसतम आपति समृद्धि तीन गुण वाला अक्षर इसकी उपासना कही गई कोई इसके गुणों को जान करके उपासना करता है कर्म भी करता है कोई उपासना नहीं करके केवल कर्म करता है तो उसके लिए कहते हैं कर्म करने पर भी फल प्राप्त होता है किंतु उपासना के साथ कर्म करने पर अधिक फल प्राप्त होता है तेनो भव कुरु तो ये तं वेद येद नाना तो विद्या चाविद्या यदेव विद्या यदि विद्य कौ श्रद्धेपनिषदा तदे वीर्यवर्तन होती खलु एक अक्षर से उपव्याख्या तेन तेना कुरुताक्षर ओंकार अक्षर से दोनों उपासना कर्म करते फल प्राप्त करते हैं यदिवेद येद ओंकार के जो गुण रसतम आपति समृद्धि गुण ऐसे गुण वाला जान करके जो करता है वो भी और यश्चे तव न वेद जो नहीं भी जानता है केवल कर्म करता है कर्मा मात्र जान करके अक्षर ओंकार स्वरूप नहीं जान करके तो भी कर्म कर सकता है कोई ओंकार के यथार्थ स्वरूप गुण रसतमा आपति समृद्धि जो गुण यहाँ कहेंगे इसी गुणों को जान करके उपासना करके कर्म करता है कोई ओंकार्य के सर्व गुणों को नहीं जान करके केवल कर्म करता है दोनों ही कर्मी ही कर्म का फल प्राप्त करते हैं तो कर्म से यदि फल प्राप्त हो जाएगा उपासना की क्या आवश्यकता है इसलिए कहते हैं ना तो विद्या च विद्या और अविद्या विद्या उपासना अविद्या अविद्या कार्य कर्म कर्म और उपासना ना नानका भिन्न एक ही फलकल नहीं अलग अलग फल ये विद्या करने पर ना विद्या च विद्या चया कौती श्रद्धया उपनिषद तदव भवति यदेव विदया श्रद्धया उपनिषदा करोति कौती तदे भवति विद्या से विद्या उपासना है ये यंकार के यथार्थ स्वरूप जानकर के उपासना करना विद्या उपासना से और श्रद्धा या उपनिषदा श्रद्धा आस्तिक बुद्धि श्रद्धालु होकर के उपनिषदा है देवता विषयक ध्यान चिंतन तो ये इससे युक्त होकर के जो कर्म करता है तदेव वह कर्म वीर्यवत्तर वीरम अश्ति वीर्यवत तो वीरवथ के आगे वीरवत्तर अधिक फल वाला होता है जो विद्या से श्रद्धा से उपनिषद से करता है वह कर्म अधिक फल वाला होता है वीरवत्तर तरप प्रत्येदन से यदि उपासना के बिना केवल कर्म करता है वह कर्म वीरवत होता ही है वीरवत कर्म सफल होता है कर्म से फल प्राप्त होता है अज्ञानी जो उपासना का नहीं है वह जो कर्म करता है वो वीरवत होता है सब से फल प्राप्त होता है किंतु विद्या श्रद्धा उपनिषद से युक्त होकर के करता है विद्या है कर उपासना है और उद्गीतादि अंग विषयक उपासना युक्त उपासना श्रद्धा है श्रद्धा के श्रद्धालु होते हुए उपनिषद है देवता विषयक ध्यान इससे युक्त होकर करता है तो वह कर्म वीरवत्तरम अधिक फल वाला होता है कह लू ए त अक्षर से उपव्याख्यान बहुत इस अक्षर की उपासना करने के लिए आगे उपव्याख्यान होता है कहते हैं अभी आगे प्राण की उपासना करने के लिए प्राण श्रेष्ठ है इसके प्रतिपादन करने के लिए क्या आख्याय का है, है। देवासुरा हई अत्र सही तिर उभय प्राजापत्याद्ध देवा उद्गीम आजहुरन भी इति देव और असुर क्रीड़ा जिज्सा व्यवहार द्युतिस्तुति मद मद स्वप्नका गति दस अर्थ है तो दिव द्योतनवान्न प्रकाशवान तो देव हे प्रकाशवान हु देव और असुर है असुर रमनते असुर के केवल विषय ग्रहण करने वाले प्राण में रमण करने वाले देवासुर ये संग्राम पहले अनादिकाल से चल रहा है और ये जो देवासुर संग्राम है ये तो कभी देवतासुर का युद्ध हुआ था किंतु अभी भी देवासुर संग्राम चल रहा है सबका प्रत्यक्ष है बाहर ढूंढते कहाँ देवतासुर युद्ध करते देखने के जाएंगे का प्रत्यक्ष कैसे होगा का प्रत्यक्ष है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं अपने अंदर है देवासुर संग्राम चलता है देवता है प्रकाशमान है शास्त्र से प्रकाशित जो वृत्ति है इंद्रिय की वृत्ति है अंतकर्ण में वृत्ति है शास्त्र श्रवण करने से शास्त्र से संस्कृत होता है मन शास्त्र संस्कार युक्त होकर के जो वृत्ति होती है अंतकर्ण में वो देवता के समान प्रकाशमान है सत्वगुण उनका कार्य है शास्त्र संस्कार युक्त वृत्ति देवता है और दूसरा है स्वाभाविक वृत्ति है स्वाभाविक जितने भी मूढ़ हो खाने का सब जानते हैं भूख लेते तो खा लेते हैं प्यास लेते तो पानी पी लेते हैं पशु पक्षी भी जानते हैं खाने के पशु पक्षी तो अधिक जानते हैं सूंग करके जान लेते हैं वस्तु खाद्य खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए मनुष्यों को इतने पता नहीं चलता है अतिगंध मनुष्य का पता चलता है नहीं तो सामान्य पता नहीं चलता है तो खाने के विषय में सामान्य खाना व्यवहार करना लौकिक व्यवहार में कुछ विषय भोग करने के लिए ये शास्त्र चिंतन की आवश्यकता नहीं किससे परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं गुरु की आवश्यकता नहीं ये स्वाभाविक वृत्ति है वो तामस तमोगुण से है ये है असुर के समान है अंतःकरण में दो प्रकार वृत्ति होती है कभी शास्त्रीय वृत्ति कभी अशास्त्रीय अशास्त्र निषिद्ध अशास्त्रीय वृत्ति शास्त्र संस्कार संस्कारयुक्त वृत्ति है देवता अशास्त्र संस्कार संस्कार रहित स्वाभाविक वृत्ति है असुर कभी जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो देवता सात्विक वृत्ति अधिक है यदि तमोगुणों को रज गुण को दबा देगा सत्व गुण तमोगुण अधिक हो जाएगा तो शास्त्र संस्कार वृत्ति को दबा करके स्वाभाविक वृत्ति अधिक होती है जब तमोगुण बढ़ गया अशास्त्रीय वृत्ति प्रबल हो गई शास्त्रीय वृत्ति दब गई देवता हार गए, देवताओं की पराजय असुरों की जय जब सत्वगुण से अधिक शास्त्र संस्कार युक्त होकर के समतम संपन्न होकर के शास्त्रीय वृत्ति अंतकर्ण में होती तो देवताओं की जय की पराजय हो जाती है ये अंतकण में हमेशा ही अनादिकाल से जीव है उसके अंतकण में ये देवासुर संग्राम अभी भी चल रहा है बैठ करके के देखो जब शास्त्रीय वृत्ति अंतकण में बढ़ती है समझो ये देवताओं की जय हो रही युद्ध में असुर अपरास्त हो रहे जब शास्त्रीय वृत्ति कम होकर के आश्रय वृत्ति अधिक हो गई विषय भोगना विषय चिंतना यही वृत्ति होती है शास्त्र संस्कार कुछ होने पर भी उसका स्मरण नहीं होता है स्मरण होने पर भी उसकी उपेक्षा कर देते कोई परवाह नहीं क्या जाए जाए, हम ऐसे करेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगे शास्त्रीय वृत्ति दब जाती है तो देवताओं की पराजय असुरों की विजय यही ये युद्ध देवासुर संग्राम चल रहा है अनादिकाल से यत्र संयत्री संयंत्रा था तो परस्पर युद्धों किया जिस निमित्त निमित्त क्या है हम बड़े युद्ध चाह जहाँ होता है विरुद्ध होता है अहंकार पूर्वक तो हम बड़े हैं हम अधिक हैं, ये निकृष्ट हैं, <coughs> हम श्रेष्ठ हैं, इसे निमित्त जिस निमित्त में संग्राम किए उभय प्राजापत्या प्रजापति के अपत्युन से प्रजापत्यो प्रजापति यहाँ आए अधिकारी पुरुष यजमान जो कर्म उपासना करने में अधिकारी उसका प्रजापति यहाँ का आ गया तभी उसकी वृत्ति उसके पुत्र के समान हुआ जो वृत्ति है अंतकरण में है तो वृत्ति ये कर्म और उपासना में अधिकारी पुरुष प्रजापति हो गया उसके अपत्य के समान है उसकी वृत्ति है अंतकरण कर्ण की वृत्ति है अपत्य के सदृश उससे उत्पन्न होने से तो ये दोनों उत्कर्ष अपकर्ष के कारण हम उत्कर्ष तुम निकृष्ट हो वो कहते नहीं मैं उत्कृष्ट हूँ तुम निकुष्ट हो इसके अभिषे कर्म दोनों में ये संग्राम हुआ तो देवतालोक ने सचा तद्ध देवा उद्गीतम आज हु देवतालोक अथवा शास्त्रीय वृत्ति ये उद्गीत कर्म का आहरण किया औदगात्र कर्म उद्गित भक्ति से उपलक्षित साम वेद के ऋत्विका नाम उद्द उता उद, होता है तो उद्गाता के औ कर्म को कहते औद्गात्र उद्घातुदम ते औद्गात्र उदात संबंधी कर्म आरंभ किया उसमें उद्घित की उपासना युक्त कर्म आरंभ किया किस अभिप्राय से अने एनान अभी भविष्याम अने कर्म से एनान इस अस्त्रों को दबा देंगे परास्त कर देंगे इति इसे इस पैसे ये कर्म आरंभ किया तेह नासीक्य प्राणमुद्गित उपासंच क्रिय तं हासुरा पापमना भी विदुष् तस्मा भिघ्रति सुरभ दुर्गंध चाप्मना ये सीध तेह देवता लोकने शास्त्रीय वृति देवता है निक्यम प्राणमुद्गी उपासंच क्रिय नसिका में होने वाले प्राण ये घ्राण है ये उद्गित कर्ता मान करके उसकी उपासना की नासिका में होने वाले घ्राण इंद्र प्राण तो उसे उद्गी भक्ति उद्गित अवय की उपासना है तो उसे नासिक प्राण प्राण दृष्टि से उद्गी की उपासना है उपासना चक्र तमह आसुरा पापना विविध असुर उनको पाप से संयुक्त कर दिए वेद डाले संयुक्त कर दिए पाप क्या है कल्याण गुण आसंग आसक्ति राग द्वेष ये दो है शत्रु में राग आसक्ति है किस में द्वेष है ये राग द्वेश को दोनों को छोड़ना चाहिए इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो हो तयुर्ण वशमा आगछित तब ये परिपंथ में भगवान कहते हैं ये आसक्ति है ये घृण इंद्र के द्वारा गंध ग्रहण होता है सुगंध जो ग्रहण होता है सुगंध में आसक्ति ये पाप के कारण आसक्ति इसे आसक्ति आसुर पापमा विविधु ये आसक्ति जो स्वाभाविक तम गुणों का पाप है उससे उसका संबंध कर दिया तस्मात्न उभय जिघ्रती घ्राण इंद्रिय से ये पाप संबंध होने से पाप के कारण दुर्गंध भी ग्रहण करता है पहले है अभिमान है सुगंध ग्रहण में अभिमान सुगंध ग्रहण करता है ये मेरे कारण है मेरे लिए बड़े सुगंध ग्रहण में करने वाला हूँ अभिमान रूप जो आसक्ति है आसक्ति होने से क्या होता है विवेक विज्ञान दब जाता है किसी में ज़्यादा आसक्ति हो आसक्ति होने के कारण समझते हैं धृतराष्ट्र को कोई ज्ञान कम नहीं था समझदार थे किंतु अपने पुत्र में थोड़ा मोह आसक्ति मोह आसक्ति के कारण उसके फल कुछ अलग हुआ किसी भी व्यक्ति को आसक्ति होने से पाप के कारण इससे विवेक के विज्ञान अभिभूत तो हो जाता है अपने पुत्र के प्रति आसक्ति है दो बच्चे खेलते हैं मारपीट खेलते झगड़ा करते हैं तो उसमें अपने पुत्र में आसक्ति है अपने पुत्र में कुछ हो, हो तो कष्ट होता है दूसरे होते इतने नहीं होता है थोड़ा हो ज़्यादा नहीं कुछ होते समय अपने में आसक्ति होती है ऐसे जो विचार करता है वो देखता है ये आसक्ति है पाप इसी पाप से विवेक के विज्ञान दब जाता है आसक्ति पाप से कारण कारण आसक्ति से विवेक के विज्ञान नहीं होता अभिभूत तो हो जाता है तो इससे क्या हुआ विवेक होने से उसी दोस से, से पाप युक्त होगी आसक्ति के कारण फिर असुरु के पाप से युक्त होगी पाप से युक्त होने के कारण ये तेरह जिग्रति जिघ्रति सूरभ ही के द्वारा पुरुष दोनों घृणेन्द्रिय दोनों ग्रहण करती है सुगंध ग्रहण तो पुण्य का है पाप के फल है दुर्गंध भी ग्रहण करती है घृणेन्द्रिय क्योंकि पाप मना यह सब विद्ध ये, ये पाप से विद्ध हो गया संयुक्त हो गया पापयुक्त होने के कारण दुर्गंध भी ग्रहण करता है करती है घृणेन्द्रिय <laughs> अथ वाच मुद्गत मुकासाच क्रीरे विविधः पापमना विविधुस्त वदानृतंच पापमना है साधा उ के बाद वाकूप वाग, वाग उगित दृष्टि से उपासना उद्गी की उपासना वागदृष्टि से तुरा पापमना विविधु असुरपाप से संयुक्त लिया इसलिए पापयुक्त तो होने के कारण ये वाग वगेन्द्रिय उभर वजती दोनों कहती सत्यम चनृत सत्य करना चाहिए पाप युक्त होने के कारण मिथ्या भाषण भी करती वाग है वाग वगेन्द्रिय क्यों हेतु तो क्या है पाप पापमना ऐसा विद्या ऐसा वाग पाप से संयुक्त है अथ चक्षुद्गत मुसंच क्रीरे तद्धासुरा पापमना विदुष तस्मा तेन उभ पश्य दर्शनीयंचादर्शनीयंच पापना है तद्दिद चक्षु उद्गी उपासना चक्रिय जो उद्गित में चक्षुदृष्टि से चक्षप उद्घात दृष्टि से कर्म करते हैं इस उपास न कि तथा असुरा पापना विविधु असुरलोक उद्गी चक्षु को उदगीत उद्गित कह करके उद्गी के करता उद्गाता, उद्गाता की उपासना है उद्गी उद्गित सामवेद का एक भाग ये तो उद्गी का गान करने वाले उद्गाता है तो उद्गाता मानकर चक्षु को उसकी उपासना की असुर ने समझ लिया ये हमको दबाने के लिए परास्त करने के लिए एक कर रहे कर्म देवता लोग इसलिए उनको पाप से संयोग कर दिया पाप से युक्त होने के कारण चक्षुरीद्र उभ पश्यति दर्शनीय रूप देखता है शास्त्र निषिद्ध भी अदर्शन्य जो नहीं देखना चाहिए उसको भी देखता है क्योंकि पापमना ही तद पाप से यह विद्ध है संयुक्त है चक्षु अतः श्रोत्र उद्गित उपासन चक्री रे तद्धासुरा पापमना भी विधुस् श्रवण उचा श्रवणियंच पापमना है इसी प्रकार श्रुत्र उद्गीथ रूप उद्घाथा कर्ता उद्गित श्रोत मान करके उसकी उपासना की देवता लोक ने शास्त्रीय वृत्ति तो उसको असुरलोक ने समझ लिया तथा शुरमना विविध समझ कर पाप से संयोग कर लिया पाप युक्त होने के कारण श्रवण इंद्रिय उभयम शुणती श्रवणीय जो अश्रवण्य शब्द सुनना नहीं चाहिए उसको भी सुनता है क्योंकि पाप से संयुक्त है अथ मन उद्गित उपासना चीरे तद धासुरा पापमना विविधुष तस्मात्व संकल्पते संकल्पनीयंच असंकल्पनीयंच पापमना है तद्विद्धम इस प्रकार मन भी ये मन कोई उद्गी मान करके उपासना की मन उद्घाथा की कर्ता करके तो देवता लोगों ने ऐसा करने पर अश्रुओं को पता चला तो इसलिए अश्रु लोग को पाप से अपने स्वाभाविक पाप से युक्त कर दिया पाप युक्त होने के कारण ये मन उभय संकल्पना करता है जो संकल्पना करना चाहिए संकल्प करना चाहिए जो निश्चिध है निंदनीय वो भी विचार संकल्प करता रहता है क्योंकि पाप से विद्धा पाप से संयुक्त हो गया अथ ह एवाय मुख्य प्राणस्तम उद्गित उपासंच तं हास विद्वंसुथास्न आखनम रिता विध्वंस त अथ ये मुख्य मुख्यप्राण जो प्राण है तो सब अलग अलग इंद्र में रहने वाले प्राण देवता इंद्रिय घाण आदि को देखा है कोई भी नहीं पाप पापयुक्त होने के कारण तो कर्म करने के लिए युक्ता नहीं हो पाया इस औदगात्र कर्म रहे प्राण का वर्णन करके उसकी उपासना की उद्घात उदगात्र कर्म के लिए तम हसुर ऋतु असुरालों को पहले अभ्यास जो ऐसे करता है उसको लोग पाप से वेद डालते हैं जो आरंभ हुआ उसको पाप से वेद डालते हैं तो ये अभ्यास से ये दौड़े असुर दौड़ करके जोर से जब जब पहुँच गए विधा ध्वंस हो गए नष्ट हो गए इसमें दृष्टांत देती श्रुति यथा असमान आखंड मृत्यु विध्वंसित असमान पत्थर है आ, आ, आ, जो खनित तो न शक्य थे खनन नहीं किया जा सकता है जिसका छेदन नहीं किया सकता है उसको कहते अखन अखण्न है वह आखन बनिया पत्थर को खनन नहीं हो सकता है कु, कु, कु, कु, कुदाल से चाकू से पत्थर को तोड़ नहीं सकते इसी प्रकार अखण्न सदृश आखण को जा करके मिट्टी के ढेले लाकर बड़े मिट्टी का ढेला फेंक दिया जोर से फेंक दिया तो पत्थर का कुछ नहीं गया चुन्ना हो गया जिस प्रकार अखन पत्थर को जाकर के ध्वंस हो जाता है मिट्टी ढेला दी इसी प्रकार अस्त्रवृत्ति दौड़ करके जब मन को प्राण को मुख्य प्राण को पाप से बेधने के लिए दौड़ा तो स्वयं नष्ट हो गई इसी प्रकार यहां आखंड होता विध्वंसत एवं ह एव स विध्वंसते पापम का मैत यनमिदी स यशो अस्मा खंड इसी प्रकार ये प्राण है उपासना प्राण की जो उपासना करता है वह प्राण उपासन उपासक भी प्राण के समान ही जिस प्रकार पत्थर को जा करके आस अस्म अखण्ण है अखण जो खनन करने युक्त नहीं इसको जा पास जाकर ऋत्वा का अर्थ गत्वा विध्वंसते मिट्टी के ढेला जिस चूर्ण हो जाता है इसी प्रकार एवं सब विध्वंसते ऐसे नष्ट हो जाएगा जो इसे उपासक में पाप कामना करेगा कुछ अनिष्ट चिंतन करना चाहेगा ऐसे कामना करेगा उपासक ही वो नष्ट हो जाएगा यश चयनम अभिदासती जो इसकी हिंसा करता है उपासक प्राण उपासक का वो भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि स यश अस्मा खंड उपत्तरे अखण के सदृशे <laughs> नुरभ न दुर्गंध बीजापत पाप्माश तेनादश् पिबती तेन इतरान प्राणनवती एक वित्क्रामती व्यादातेत न सुर भी न दुर्गंध बीजाती किसी मुख्य प्राण से सुगंधी दुर्गंधि ऐसा ग्रहण नहीं करता है क्योंकि मुख्य प्राण यही ऐसा ऐसा अपहत पाप पापमा ये पाप रहित है पाप रहित हो ये पाप शून्य शुद्ध है इसलिए यह दर्शनाती प्राणी के द्वारा जो खाता है जो पीता है तैन इतरान प्राणानुवती सब इंद्रियों की रक्षा करता है मुख्य प्राण ही जो ग्रहण करता है सब प्राणी की रक्षा होती है एवं उ एव अंत अभित्व उत्क्रांति अंत इसे अन्नक को प्राप्त नहीं करके ही उत्क्रमण कर लेता है मर जाता है जब अंतकाल में व्याधता तेव अंत इसलिए क्षुत पिपासा होने पर तो जब मुख खोल देता है जब मर जाता है भोजन प्राप्त नहीं करता है तो अम अभित्वा प्राप्त नहीं कर अंतत में तो सब समुदाय प्राण घृणादी इंद्रिय प्राण के बिना प्राण जो प्राण को प्राप्त नहीं करते हैं प्राण के बिना नहीं रह पाते हैं मर जाते हैं प्राण है खाने की इच्छा है करता है पीने की इच्छा करता है ये भोजन नहीं है, है। है। प्राप्त नहीं करता इसलिए प्राण के बिना जब मर जाता है मुख को खोल देता है व्याधदातव अंत अंत में मुख को खोल देता है क्योंकि ये प्राप्त नहीं करता इसका चिन्ह हो गया अन्न प्राण नहीं प्राप्त करता है प्राण नहीं रहता है इसलिए मर जाता है मुख खोल देता है तं तो अंगिरा उदगीतम उपासन एतम एवं आंगि रसम मनंते अंगानाम अंगिरा है मुख्य प्राण वो अंगिरा स्वयं है अपने को उद्गी उद्गाता करता मानकर उपासना किया उपासना चक्र एतम एव असम मन्यन्ते इसको ही अंगिस कहते अंगों का रस मानते हैं अंगाना यदरस रहे सारे ये रस यस भाग उगितगह तेन तंग बृहस्पतिदितसान चक्र एत बृहस्पति मनगवाग्वाग्वीबृह बागिबृहति तस्पति ना घी है? वागि बृहति वागि बृहति तसा तम बृहस्पति उद्गित उपासनाचक्रे बृहस्पति उद्गातर उद्घातकर्म के लिए उसकी उपासना की देवता बनी ये यहाँ तो स्वयं बृहस्पति ही स्वयं अपने उपासना करते हैं एक तम एवं बृहस्पति मन्यते इसको बृहस्पति मानते हैं क्योंकि वग्ही बृहति तस्पति वाग्य पति प्राण मुख्यप्राण तेन तंग हायास्य उद्गी उपास चक्र एत एव आया मत आ सदयते इसी क आयास्य उगित इसे उपासना किया इसको आयास मानते हैं आ यद अयते मुख से निकलता है इसलिए आयास प्राण को कहते हैं तेन तंग हको दालभ्यदकर सह नैमिष्याना उदाता बुव सह स्मीभ्य कामान गायती भक है दलभ का है इसको उपासना प्राण की उपासना की सहनिष्याम उद्घाता हु नैमिषारण्य मिथिन सत्र करने वाले उनके उद्गाता हुआ था सह स्म अब कामान गयति आ गयति स्म स्म स्मे लिट स्म योग्यम अति तर्थ होता है कामना आगान आगान उन्होंने किया इनके कि यजमान के लिए सबके लिए काम आगाना जो आगान करके जो काम्य वस्तु प्राप्त कराया आगातः भी कामान भवती है तदव विद्वान अक्षर मुद्गीतम उपास अध्यात्म काम्य वस्तु का आगाता हो जाता है गान करके यजमान को अपने लिए प्राप्त करा लेता है जो इस प्रकार जान करके ओंकार उद्गित की उपासना करता है इत आत्मा समृद्ध देह में प्राणी की उपासना कही गई अब अथाधिद्वासु तपति तमुदगीत उद्यन तो वा वाषा प्रजाभ्योदा उद्यन स्तमो भयहत अपहंता हे भयशतमसोवेद अतिद्वैवतवतासमंधी उद्गिपासना कहते ये यपति सूर्य तम उदित उपासी तो उद्गित की उसी भी आदित्य दृष्टि से उपासना करें आदित्य दृष्टि से उपास्य हमेशा ही यहाँ उद्गित उद्गित अवयव शाम के अवयव उद्गित उसका भाग ओंकार उसकी उपासना है वह आदित्य दृष्टि से उद्गी उपासित उद्यन वा ऐसा प्रजा उद्गायति उदय होते हुए प्रजा के लिए उद्गान करता जैसे सूर्य उद्यन स्तम भयम अपहनती उदय उद्द... होते हुए अंधकार भय को नष्ट करता है आदित्य अपहंत हावे भय से तमसवती भय और तमहे तज् भय जो अंधकार और भय दोनों को नष्ट करने वाला है यह एवं वेद जिसे उपासना करता है तमगुण है तम भय क्या है जन्म जन्ममरणादि संसार है इसी अपना अज्ञान के कारण जो भय है इस भय को नष्ट कर देता है जो उपासक है तो जन्म वन से रहित तो हो जाता है क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा तो। समान सामन उय चाशसौ चाष्णुअय उन्णुअसौ स्वर इति आचक्षते स्वरित प्रत्यार इमु तस्मा एतम इमं अमुम च उद्गीतम उपासित सन उम उ अयच यह और वह यहाँ शरीर में है प्राण और आदित्य मंडल में है उष्ण अयम उष्ण असु ये भी उष्ण कर में है वो भी प्राण और आदित्य भी उष्ण है स्वर इतिम आचिक्षति इसको स्वर कहते हैं प्राण को कहते हैं और स्वर इति अमूम स्वर और प्रत्यास उसको कहते हैं इसको स्वर कहते स्वरति गच्छति कह प्राण चल जाता है इसे स्वर कहते और उसको कहते स्वर और प्रत्यास्वर क्योंकि जाता है फिर प्रतिदिन आग आ जा जाता है सूर्य उदय होता है अस्त होकर के फिर आ जाता है इसे स्वर भी कहते फिर प्रत्याय गति प्रत्यास्वर भी कहते तो दोनों में स्वर शुर्या समान हो गया प्राण चल जाता है चल गया तो मर गया किंतु वहाँ सूर्य अस्त होता है फिर दूसरे दिन आ जाता है प्रत्याश् कहते ये स्वर और ये उष्णिस्वभा सामने आदित्यदृष्टि से उद्गी की उपासना पहले प्राण प्राणदृष्टि से अब आदित्य दृष्टि से उपासना उद्गी की अथ खलु व्यानमें उद्गत उपासीता यदि प्राणी स प्राणों यदपापान अथ यन हो सन्धि सव्यानो यो व्यानः स वाक तस्मा प्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरती व्यानमेव उद्घित उपासित उद्घित की उपासना व्यान की दृष्टि से यद्य प्राणिति स प्राण यदपाति सपाण प्राणीति प्राण व्यापार करता है बाहर वायु निकालता है प्राणे बाहर से अंदर ग्रहण करता है अपान हे अथ यह प्राणापान वो संधि प्राण व्यापार नहीं करता है अपान व्यापार नहीं करता है मध्य अवस्था में संधि सव्यान उसको व्यान कहते हैं यो व्यान सवाह जो व्यान इसलिए अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याह रथी जब शब्द उच्चारण करते है उच्चारण इसे गान करते समय ना तो श्वास छोड़ते ना श्वास ग्रहण करते बोलते समय कुछ जो श्वास निकलता है शब्द उच्चारण करने के लिए वह लगे है अप्राणन बाहर वायु श्वास छोड़ता नहीं अनपानन प्राण नहीं ग्रहण करते अपान ग्रहण नहीं करता है प्राण अपन व्यापार नहीं करते हुए वाचम अभिव्याहृति वाच शब्द उच्चारण करता है जब ऐसे प्राण अपान संधि में अधिक रह सकता है और लंबा स्वर गान कर सकता है जब प्राणायाम करते हैं प्राण रेचक पूरक बाहर छोड़ते हैं धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते पूरा छोड़ करके यह होता रेचक पूरा ग्रहण करना अंदर ग्रहण करते करते धीरे धीरे ग्रहण करके पूरा भर जाएगा और रोक कर रखते हैं अंदर रखते तो अंत कुंभक होता है बाहर छोड़ते वही कुंभक होता है ये अभ्यास करते हैं तो प्राण छोड़ करके अधिक समय रह सकते हैं तो जब शब्द उच्चारण करते हैं अथवा तो आगे आएगा कुछ कर्म करते हैं श्वास खींच करके श्वास को बंद करके शब्द उच्चारण करते हैं लंबा बोलते रहते तो लंबा बोल सकते हैं जो ऐसा नहीं होगा तो बीच बीच में फिर छोड़ना लेना पड़ता है जो अभ्यास करते हैं तो इतने लंबाई से बोलते रहते बहुत दूर लंबा तक तो अभ्यास करने वाले और जो आगे आएगा कोई कुछ कर्म करना है तो प्राण अपान को रोक करके जोर से उठाते कुछ उठाना ओजाने तो सांस को बंद करके उठाते हैं ऐसे शब्द ऊंचाएँ करते हैं या बाघ सर्क तस्मादप्राणन अनचं अभिव्याहति यक तत्म तस्माप्राणन अनपानन सामगायति गायती यम सगीतस्तमा प्राणन अनपानन उदायती या वाक् सारिख जो वागे वाक शब्द है शब्द में बहुत उच्चाण किया जाता है ऋचा भी एक है शब्द तो या सारिक इसलिए प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए ऋचा का उच्चारण करते हैं ऋख मंत्र है उसका उच्चारण करते श्लोकात्मक है या रिख या रिख तत्साम साम भी ऋख चा में आरूढ़ करके शाम गान, गान करते हैं इसे वो शाम रूप है इसीलिए अप्राणन अनपानन प्राण अपान व्यापार नहीं करते समय करते हुए शाम गान करते हैं श्याम गान करते समय वायु छोड़ कर कि आप पहला आया था हाबू हाबू लंबा बोलते रहेंगे यह साम स उद्गीत और साम के अवय उद्गित है ओंकार तस्माद प्राणन अनपानन उद्गान जब करते है की भक्ति उद्गान करते प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए ओंकार को जो उद्गित कहते हैं साम के भाग उद्गित उद्गित के अवय एक ओंकार उसको उद्गित शब्द से कह देते हैं अथो यान अव अन्या अन्न विधीयं कर्वाणी यहां अग्निर्मनम आजेयस दृढ़ से धन से आयमनम अप्रन अन्पानी करोनमेवित उपासी अथ इसलिए कवल शब्दोचारण के लिए नहीं अन्यानी विधयमंति कर्वाणी जे विधि बल देकर केके कर्म प्रयत्न अधिक देकर के जो कर्म किया जाता है कृषि कर्म यथा अग्नि रिमथनम अरण्य मंथन करके निर्वर्तन करना म जोर लगा कर करें मंथन करेंगे तो अग्नि प्रकट होती है धीरे धीरे से मंथन करें तो कुछ नहीं होगा जोर लगा करके आज ही शरण कोई मर्यादा चिन्ह दिया वहाँ दौड़ कर कौन पहुँच पा, सकता है जोर से दौड़ेंगे तो उसमें से जोर से दौड़ते तो श्वास वास बैठ कर लेते रहेंगे तो दौड़ नहीं सकते जिसका श्वास स्वास चलेगा थोड़ी दौड़ने के बाद तो थक जाएगा पहाड़ में चढ़ते तो थोड़े चलने का सांस वहाँ रुक जाएगा वहाँ सांस लेने के लिए कठिनता है तो जो ले सकते हैं वो दौड़ भी सकते हैं जो श्वास नहीं बीच में दम अटक जाएगा तो दौड़ नहीं सकता है यह आज है सरनम इसको भी श्वास बंद करके करते हैं दृढ़ से आयम आयमनम दृढ़ धन उसको खींच करके खींचना जोर लगा खींचना पड़ेगा प्राणन अप्राणन अन प्राण अपन व्यापार नहीं करते हुए ताती ता कर्मा ये विद्यवानी जो, जो प्रयत्न अधिक युतकर्म करते हैं एक तेतु इसी हेतु तो से ये प्राण अपन के संध्या में व्याना व्याना की दृष्टि से उद्गी की उपासना करें अतः खलु उद्गी अक्षरा उपास्य तो प्राण एवौथ प्राणे न ही उत्तिषति वा वाचो हि गिरम गिर इशिक्षते अन्त अन्न हीद स्थित उक्षरा उपासीता उद्गी की अक्षर की इति उदीथी उद उगी थी थे अक्षर की उपासना पहले उद्घी की उपासना अन्न प्राणादी दृश्य से अभी प्राण एव उ प्राण ही ऊत है उदगत में ऊत अक्षर में प्राण दृष्टि करें क्योंकि प्राण नहीं उत्तिष्ठति प्राण से ही उठता है खड़ा होता है प्राण ही होने पर खड़ा होगा उत्तिष्ठति तो अक्षर ऊत इस अक्षर में प्राण दृष्टि करें उत्तिष्ठति में ऊत है और ऊत है अक्षर है ये दोनों समान होने से हो समा है ऊत अक्षर में उद्गी थके जो ऊत अक्षर उसमें प्राण दृष्टि करके उपासना करें वा वा गिर प्राण उत तिष्ठते वा गिह प्राण हो गया उत आगे वाग हो गया घीह उथ के आगे गीह है वाघ हो गया गी, गी, गी, गी गोकार दोनों में समान है वाचो गिर इत्याचिक्षते वाह को गिर शब्द से कहते अन्नम थम अन्न को थो उद्गित में थ अक्षरोमें अन्न दृष्टि करे उद्गित में जुगी अक्षरोमें वाग दृष्टि करे अन्नम थम क्यों हुआ अन्न ही इधम सर्वस्थित ये सब कुछ अन्न में स्थित अन्नम स्थित स्थित में थ है और थ में थ है थ अक्षर समान हुआ इसलिए थ अक्षर में अन्न दृष्टि करे उद गी था तीन अक्षर है उत में प्राण प्राणदृष्टि गीर्म वाघ दृष्टि अ थ में, में अन्नदृष्टि करे के उपासना करे द्यौरेवंत दौरेवूत अंतरिक्षम गी पृथ्वी थम आदित्येबूत वायुगीर अग्निस्थम सामवेदेवूत यजुर्वेद गीर ऋग्वेद गी दुग्ध अस्म वाग दोहम्वाचो दोह अन्नवान्नाता दो विवान्न उदिताक्षरा उपास्त उद्गित द्यौरव ऊत दौ सर्ग ऊत अतरक्षम गी अतरीक्ष ग्याथिवी थम पृथ्वी अंतरीक्ष दउ ऊत गी थ ऊत उच्च में है तो ऊध हो गया घी हो गया सबको ग्रहण करता सबको अंदर आकाश में सब स्थित है और हो गया थम क्योंकि पृथ्वी में सब स्थित है और आदित्य वो ऊत ऊपर है आदित्य और गिह हो गया अग्नि अग्नि हो गया घी अग्नि से सब ग्रहण करते जितना अभी के देते हैं थ, थम आदित्य उध वायु आदित्य आदित्यू एव आदित्य एव उद वायु घी वायु हो गया गी वायु से में ही सब वायु की होकर दिया अग्नि आदि सबको को निगरण कर लेता है इसलिए वायु गी हो गया अग्नि थम हो गया अग्निथम है कर्म उसमें स्थित होता है कर्म किया जाता है सामवेद एव ऊत यजुर्वेद गी ऋग्वेद था साम वेद हो गया ऊत है स्वर्ग संस्तुत सामववेद से स्वर्ग की स्तुति की जाती है यजुर्वेद की हो गया यजुसे से देवता लो को हविग्रहण करते हैं गिर अग्नि गण गिरनाथ और ऋग्वेद स्थम ऋग्वेद में स्थित तो ऋचि साम है ऋचा में आरंभ होता है इसको थम कह दिया दुग्धे अस्मय वाग वाघ अस्मय दुग्धे वाघ है इसके लिए दोहन करती फल देती है कौन वाग हो गया करती करता पद है किम दुग्धे दोहम दोहम का सार दुग्धे यो वाचो दोहम वाका जो सार वाका जो सार वो देती उदे वग दोहकर्ति तो ये शब्द साध्य कर्म का फल हुआ यो वाच दोह एवं विद्वान है विद्वाक्षरा उपास्ते ये विद्वासक उद्गी के अक्षर उद्गी इनकी उपासना करता है तो अन्नवान अन्नवान्भु तो वाला होता है और अन्न अन्नादीप्ता अन्ना होता है उदीत अथ खलु आशी समृद्धिुपसरण युष्य तो। येन तस्म उपावत अथ अथकलो आशी ही। आशी समृद्धि उपसरणी आशी की आशी है और काम की समृद्धि होती है इसलिए आशी समृद्धि उपसरणानी उपसरण प्राप्त ध्येय ये उद्यान करना है आशि समृद्धि उपसरणानी इति उपासित हो इसी प्रकार उपासना करें करे की ये न सामना स्तुष्युसा तत्स्या तो उपधावेते जिस साम से स्तुति आगे करेगा भले साम की स्तुति उपधावेत उपधावेत का तो उसका चिंतन करे शाम की उत्पत्ति आदि उत्पत्ति स्थिति आदि से वह साम का उपसृति का चिंतन करें यम ऋचिताम ऋचि यदाश्रियम तम ऋषि यां देवता देवता उपधावे जिस ऋचा में श्याम ग करेगा उसी ऋचा को भी चिंतन करें यदर्श तद ऋषि जिस ऋषि संबंधी ऋचा साम उसी ऋषि का भी चिंतन करें याम देवताम जिस देवता के आगे स्तुति करेगा उसे देवता का भी चिंतन करें ये न छंद स्तोषन सन्द उपधावेत ये नोमे न स्तोष्यम सतोम उपधावेत जिस छंद से गायत्री आदि छंद स्तुति करेगा उस छंद का ही चिंतन करें ये नोमे न, न स्तोष जिस स्तोमे स्तुति समूह स्व करेगा ताम स्तोम का चिंतन करें इसे स्तुति करने के पहले ऐसा चिंतन करना है याम दिशम अभिष्ट शास दिशम उपधावेत जिस दिशा को स्तुति करेगा जिस दिशा स्तुति करेगा उस दिशा का चिंतन करें दिशा का अधिष्टाता आदि विचार करें आत्मंत उपसृत्य स्तुवित काम ध्यान अप्रमत्व अभ्यास यदस्म इस काम समृद्धित य कामस्तु वितेति यम कामस्तु वितेति आंत में अंत उपसृत्य स्तुभित अपने आत्मा अपने का ही चिंतन करें उपस्तुभित उदात स्वयं अपना चिंतन करे मैं नाम गोत्र आदि अम को नाम अम गोत्रो हम इत्यादि जैसे इसकी चिं चिंतन करे ध्यान अप्रमत होकर के ध्यान करे यद ध्यान तो काम ध्यान यथे ध्यान करता इच्छा के अनुसार इच्छा के ध्यान करते समय अप्रमतो हो अभ्यास अप्रमत तो, प्रमाद के कारण स्वर के उच्चारण में उष्म व्यंजन आदि वर्ण का उच्चारण करते समय प्रमाद नहीं करे प्रमाद के कारण उच्चारण नहीं होता है कोई एक शब्द कहेंगे शब्द में पाँच सात अक्षर हो दो अक्षर सुनाई पड़ेगा कुछ कहा किसको किसका नाम श्याम बसोरूप शान सांसर शान सर शान सर समझाते क्या सांसर क्या मालूम है सांसर सर श्याम बसोरूपे शान सर सेसंग शेषंग क्या मालूम है सेसंग शिव शंकर को शीशम शेषम सुनने वाला सेसंग बोलने वाला सेसंग सेसंग सेसर सेसर शिवशंग शाम बसर को सांसर ये वर्ण उच्चारण करते समय सात आठ दस अक्षर में दो अक्षर सुनाई पड़ेगा या तीन अक्षर सुनाई पड़ेगा अब सोचते रहो क्या कहा ऐसे मंत्र बोलते समय ऐसा नहीं संस्कृत उच्चारण करते समय पूरा वर्ण का उच्चारण होना चाहिए सुनने वाला को परेशानी क्यों करना तीन बार बोलने के बाद ही दो अक्षर सुनाई पड़ेगा <coughs> मधुसूदना है तो मसन मसन मद्न मद्न क्या मदन मदन है मसन है मसंग है चार पांच प्रकार विकल्प पा आ जाएगा तो प्रमाद के कारण उच्चारण नहीं होता है संस्कृत उच्चारण करने के लिए ऐसे थोड़ा धीरे धीरे लंबा करके उच्चारण करते स्पष्ट होगा नहीं तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करें तो श्लोक बोलते समय सब अक्षर नहीं बोल पाते हैं जोर से बोलेंगे तो नहीं हो पाता है बोलना और नया जो वो सुनेंगे वो भी ऐसे जल्दी बनने लगेंगे वो जल्दी बनने का अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे ही चलता है पूर्ण मद है पूर्णमितम पूर्णमितम पुण्यम पूर्ण क्या पूर्ण है पूर्णा में अर्णा में अ है और उसका नहीं समय पूर्ण में तो पूर्णमिदम ऐसे करेंगे पूर्ण ऐसे सब में जहाँ जहाँ सब वर्ण है स्वर है उष्ण वर्ण है सबका व्यंजन वर्ण है ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए ये मंत्र जप करते समय पाठ करते श्लोक पाठ करते समय थोड़ा वर्णन देख करके धीरे बोले जो जैसे वर्ण उच्चारण करना चाहिए अभ्यास करें और संस्कृत पढ़ने वाले को थोड़ा अभ्यास करते समय बोलते समय भी ऐसा अभ्यास करें नहीं तो बोलते समय इसे दौड़ कर बोले तो संस्कृत पढ़ते समय भी दौड़ना होगा दौड़ना हो तो शब्द क्या है पता नहीं चलेगा वर्ण क्या है शब्द क्या है इसलिए शब्द उच्चारण करना चाहिए मंत्र जब करते समय भगवान का नाम लेते समय थोड़े मंत्र को ठीक उच्चारण करें नहीं तो कोई शिवाय कहते हैं नम शिवाय शिवा ए ए कहाँ शिवाय य नहीं आता है नमस्छिवाए। नमस्छिवाए। नमस्छिवाए। नमस्छिवाए। कहते नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय शिवा ए कहते हैं अनंताय <laughs> नमस्त नमस्तु अनंताय अनंताय को अनंताय ये कर देते हैं तो ये इसलिए तो वाल्मीकि महर्षि के नार जी ने बताया राम उच्चारण करो राम राम राम नहीं राम राम माँ नहीं राम राम कहो राम राम नहीं राम राम रामो नहीं हुआ जो ऐसे बोलते हैं ना पूर्ण मतलब बोलते हैं उनको राम नहीं आता है श्री राम जय राम जय जय राम जय जय कहाँ से आया जय राम श्री राम जय राम राम नहीं राम मम अ जय राम जय संस्कृत में जय है संस्कृत पढ़ने वाले हिंदी भाषा बोले तमिल तेलुगु बोले कुछ भी बोले संस्कृत शब्द जहाँ आता है थोड़ा तो संस्कृत जैसे उच्चारण करने का अभ्यास करें संस्कृत शब्द है मूल संस्कृत है अन्य भाषा में कोई शब्द अलग हो जाएगा एक शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा किंतु शब्द तो वही शब्द है इसलिए किसी शब्द उच्चारण करते सम देखे राम म नहीं आता है तो बोले मरा कहो मरा मा म पहले कहें तो सब बोल देंगे अभी राम कहेंगे तो सब कहें राम मरा कहो पहले म कहना होगा तो आधा नहीं बोल सकते अंत में तो आधा हो जाता है पहले कहेंगे तो जैसे क म क क्या कहेंगे कमल ल को पहले रा कर मे पीछे करो तो क्या हो जाएगा कलम वही म आगे पीछे हो गया तो कमल वही लह को आगे पीछे अगर कलम हो जाता है नहीं तो कमल हो जाता है अंत में ल होता है और पहले रहेगा तो क को आधा नहीं करेंगे क आधा होता है न क कमल कमल क पूरा होता है अंत में रहेगा तो आधा हो जाएगा और पहले रहेगा तो पूरा होगा इसलिए कहते तो हैं मरा कह मरा मरा फिर म राम राम राम राम राम हो गया राम होता था नहीं तो मरा कहन से राम हो गया इसलिए कहते हैं उनको जो राम नहीं कह सकते हैं मरा कैसे कह देंगे रा उच्चारण यदि आता नहीं मच्चारण नहीं आता है तो मरा कैसे कह सकते हैं उसका अभिप्रा राम कहते समय राम कहते थे उसको पता है राम कहो नहीं हुआ कोई तो राम कहेंगे नहीं तो कोई रामा रामा रामा रामा ये ना रामा नहीं राम इसलिए मरा मरा कहा उच्चारण संस्कृत उच्चारण करते शीघ्र नहीं दौड़े धीरे धीरे बोले सब के साथ मिल करके बोलने का अभ्यास करें तो उच्चारण शुद्ध होता है और जो उच्चारण जानते हैं पुराने हैं वो थोड़ा सोचे नए वाले जैसे सुनकर के उच्चारण कर सके और हम शीघ्र बोल देंगे हमको आता है किंतु नए वाले तो कैसे जिसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है थोड़े धीरे धीरे करके बोले तो साथ मिल कर बोल सकते हैं साथ मिलकर बोलने पर जितने अशुद्ध बोलने वाला भी आगे शुद्ध उच्चारण कर लेता है और जो नहीं बोलेंगे सीधा बन कराएँगे नहीं तो कभी अपने मन से बोलेंगे और सबके साथ नहीं चल पाएंगे ऐसे कुछ लोग होते हैं सब के साथ नहीं चल पाते हैं इसलो को बोलना होगा सब बोलेंगे तो चुप होंगे सब चुप होंगे तो बोलेंगे सब चुप हो जाएंगे ये शुरू कर देंगे तो सब शुरू कर देंगे तो चुप हो जाएंगे क्योंकि सब के साथ नहीं चल पाते ये कारण है सब के साथ बोलने का अभ्यास करें प्रयास करें और सब नए जो बोलते हैं पुराने लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बोले स्पष्ट उच्चारण करके सब पढ़ने के बाद भी गलत उच्चारण करना नहीं चाहिए बहुत जान करके भी जल्दी बोले गलत उच्चारण करें ऐसा नहीं स्पष्ट उच्चारण करें नए उनके साथ मिल करके चले सुन सुन करके भी बोल देते हैं लोग अक्षर नहीं पढ़ कर तोता भी सीख लेता है तोता भी सिखा लेते हैं उसे सिखा लेते हैं तो इसलिए संस्कृत ज्ञान नहीं होने पर भी सबके साथ मिल कर के बोले तो उच्चारण शुद्ध होता है श्लोक सब जो मिल कर बोलेंगे छंदबद्ध बोलेंगे तो उसमें उच्चारण ठीक करना ही पड़ेगा उच्चारण अशुद्ध हो जाए तो छंद भंग हो जाएगा इसमें प्रमाद नहीं करे स्वर उच्चारण करते समय पढ़ते समय और मंत्र जप करते समय तो स्वर आदि वर्ण ह्रस्व दीर्घ सब का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए प्रमाद नहीं करे अर्थोच्चारण कर्ण से सवाघ वज्र जमानम नस्ती यथेन्द्र शत्रु शरत अपराधा याता है जो प्रमाद करेंगे तो वाग वज्र हो जाता है तो प्रमाद नहीं करते ही उच्चारण करे तो उच्चारण कर्ण से अप्रमत अभ्यास शीघ्र ही यद स काम समृद्धि जो काम्य वस्तु चाहता है उसको प्राप्त समृद्ध वृद्धि को प्राप्त करता प्राप्त हो जाता है य काम स्तुभित तो, य काम स्तुभित तो, जैसे कामना वाला होकर स्तु, स्तुति करे ऐसे काम्य वस्तु उसको प्राप्त होता है समृद्धि को प्राप्त करता है पर्याप्त हो जाता है उसको ओम इतक्षर उद्गितम उपासितो ओम इतिदायती तस् उपव्याख्यानम ओम ये पहले चल रहा है बीच में कुछ अक्षरादि उपासना कह दिया ओम इसी जो अक्षर है उद्गी श्याम के अवय उद्गित है पांच अवय अभी आने वाला है वो अक्षर में उद्गित है के भाग है उसमें ओंकार है तो उसको उद्गित शब्द से कहते इसकी उपासना करें ओम इति ही उद्गह जो उद्गान करता है सामवेदिक ऋत्व ओम कहकर उद्गान का आरम्भ करता है तसे तस उपव्याख्यान उसे ओंकार का समीप उपासना करने के लिए कैसे उपासना करना है स्पष्ट रूप से कथन करेंगे गुण आदि कथन करेंगे देवा वे मृत्युर्बिभ्यतस्त्री विद्या प्राविशंस्ते छंदोरक्षादय यदिछादय देवा वे मृत्युर्बिभ्यत मृत्यु अपने मार्ग से डरते हुए क्या क्या त्रै विद्यासन त्रयी विद्या से वेद तय कर्म वैदिक कर्म कर्म प्रारंभ कर लिया ते छंद भी अच्छा अध्ययन छंद है जो कर्म में जिनका विनियोग नहीं होता है इसे मंत्र से जप हुमादि करते हुए अपने को ढाकना ढाकना चाह अच्छा अध्ययन यदि भी अच्छा अध्ययन तंदसाम छंद, साम, छंद मंत्र के द्वारा छंद के द्वारा जो अपने को ढाकने चाह ढाकना चाह देवता को नहीं इसलिए उनका नाम छंद पड़ गया ये भी अच्छा भी मंत्र के द्वारा छाधन अच्छाधन क्या ढाका छादन करने से उनका छंद नाम हो गया छंदस्व चंदों का छंद नाम प्रसिद्ध हुआ तान उतत्र मृत्यु यथा मत्स्यम उदके परिपश्येदेव पर्यपश्यध रिचि सामन यजुषी ते तो विदि तोर्धच सामन यजुस स्वरम प्रावि सन् तानु तत्मृत्युर्जैसे मृत्यु मारक है जो मछली पकड़ता है मत्स्य घातक मछली को देख लेता है जल में मत्स्य को उदय के परिपश्चित उदक में देख लेता है कल कम पानी है देखता है तो उसको मारने के लिए उसे अपने बॉडी से आदि डालता है जाल आदि करके किस प्रकार पकड़ लेता है मत्स्य को मृत्यु और सा मत्स्य में मृत्यु मारक जैसे मारने वाले मत्स्य हाथक मत्स्य को देख करके मार लेता है पकड़ लेता है एवं परिअपश्चत इसी प्रकार उनको मृत्यु ने देख लिया ये देवता को मृत्यु से डर करके अपने को ढाक करके मंत्र के अंदर बैठे है छिपे हुए उनको देख लिया और जब देख लिया परिपसद रिचि सामने यजुर्सी, सी रीक साम यजुर्प मंत्र में उनको देख लिया जो देख लिया समझ लिया ये कर्मक्षय हो जाएगा कर्मक्षय होने पर इनको पकड़ लेंगे जैसे मत्स्य खाते देख लाए मत्स्य यहाँ है कमचल में देख लिया उसको क्या करता है इधर उधर पानी बंद कर देता है बंद करके पानी को वो हटाता है हटाने पर पकड़ लेता है कई कई-कई स्थानों में देखा पानी को बच्चे पानी इस करके फेंकते हैं क्यों फेंकते हैं वो मत्स्य है पानी द्वारा फेंक देंगे तो कम हो जाएगा फिर पकड़ लेंगे इसी प्रकार ये इन्होंने देख लिया ये रीख शाम यजुब में सब स्थित है तीन वेद के द्वारा जो कर्म करते थे उसमें ही मंत्र से ढका हुआ तो कर्म समाप्त हो जाएगा फल दे करके अभी इनको मार देंगे तो उनको देख लिया देखने के बाद तेन विदुत्वा वो देवता लोग हो गए वैदिक कर्म करने पर अंत कोण शुद्ध अंतकोण की शुद्धि होती है ये जो वैदिक कर्म पहले प्रारंभ किया उससे शुद्ध हो गए अंत कोण शुद्ध होने से महारक मृत्यु जो चाहता है उनको पता चल गया देखा ये तो हमको यम मृत्यु मानना चाहता है जो अंतर्ण निश विहित कर्म करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कामना से भी करते हैं आगे विवेक विज्ञान होता है फिर देखते हैं ये तो स्वर्ग जाते हैं किंतु कुछ दिन के बाद समाप्त तो हो जाएगा इस लोक में कर्म सुख शांति के लिए इकट्ठी करते हैं विवेक नहीं होने के कारण उसके पीछे सारा जीवन ये कोर लेते हैं जब विवेक होता है शुद्ध कर्म करता है सशास्त्र चिंतन करता है विवेक होता है तो ये सब कुछ छोड़ कर जाना है हम कहाँ पढ़े क्यों इकट्ठी करते हैं इकट्ठी पूरा करेंगे छोड़ कर जाना है फिर विवेक होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है इसी प्रकार ये देवता लोगों ने पहले कर्म किया सकाम कर्म ते तो भी थोड़ा शुद्ध हो जाने से मृत्यु मारक को देख लिया ये मारक हमको आने वाला मारने वाला है कर्म समाप्त हो जाएगा तो मार लेगा इसी प्रकार विवेक होने पर ना समाप्त मालूम होता है स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाने का धीरू आपस आना पड़ेगा तो स्वर्ग के लिए क्यों कर्म करना फिर हमको किस प्रकार रक्षा मिलेगी तब तो आगे चाहते फिर गुरु के पास जाना पड़ता है नित्य प्राप्ति के लिए इसी प्रकार ये देवताओं को समझ लिया समझ करके क्या क्या त तो विदि तऊर्ध रिच समाम ऋक शाम यज रूप मंत्र छोट करके स्वर में व प्राविशत स्वर में प्रविष्ट हो सर स्वर है ये स्वर शब्द से कहा गया ओंकार ओंकार अक्षर उद्गित तो अक्षर अभय गुण है इसमें प्रवेश कर लिए प्रवेश लिया मतलब ओंकार की उपासना करने में लग गए ओंकार में प्रविष्ट हो ओंकार उपसन तत्पर हो यदा वा ऋचमा आपनोत्य ओम इतवा अतिश्वरव सामावरवस्वरोदक्षर यदमृतम तत्वदेव अमृताभय अव अभय अभवं यदा वे ऋचमा ऋचमा ऋचा को प्राप्त करता है अध्ययन के द्वारा ऋचा अध्ययन करके प्राप्त करता है ओम इते अतिश्वरती ओम कह करके गान करता है एवं श्याम एवं यजु श्याम यजु इत्यादि अध्ययन करके ग्रहण करता है तो ओं कह करके उसको ग्रहण करता है, उ, एव, एव, एव, एव, है।, है ये सू एव स्वर एवकार स्वर ही ये यदद अक्षर जो ये अक्षर है ओंकार अक्षर एक तद अमृत ये अमृत है अमृतत्वेतु ये अभय अभयतु तत् प्रवेश्य ओंकार में प्रविष्ट होकर के अर्थात ओंकार उपासना करके देवा अमृता अभया भवन अमृत अभय हो गे येतद विद्वान्रम प्रणौते तेवा अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रवशति तत्प्रवेश यदमृता देवा भवति जिस प्रकार देवता लोक अमृत हो गे स जो कोई अन्य भी अभी देवता के समान एवं विद्वान इस प्रकार अक्षर को अमृत अभय गुण जान करके प्रणौती नुस्तुत्य स्तुति करता है ओंकारी की उपासना करता है ये तदव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति ये अक्षरे ओम अक्षर स्वर है स्वर शब्द से कहा गया अमृत अभय रूपे है इसमें प्रविष्ट हो जाता है प्रविष्ट होकर के उसको उपासना कर तद्रूप हो जाता है होने पर जिस प्रकार राजा घर में प्रविष्ट करके राजा के अंतरंग हो गया इसी प्रकार ये उसमें प्रविष्ट होकर तद्रूप हो गया तत्प्रविश्य यदा यदमृता देवा तदमृत भवती देवता जिस प्रकार अमृत रूप से ते इसी प्रकार ये भी तदा तदमृत ऐसे अमृत हो जाता है यदमृता देवता कांड से देवता जैसे अमृत थे ऐसे अमृत होता है उससे न कम नहीं ज्यादा नहीं देवता के समान हो जाता है उपासक अथ खलु य उद्गी स प्रणव यह प्रणव स उद्गीसो व आदित्य उद्गी ये स प्रणव ओमति स स्वरन एति अतः जो उद्गी है साम वेद में वो सब प्रणव रिचि ऋगी में तो ये प्रणव है उद्गीत है इतिहासु वा आदित्य उद्गी वो जो आदित्य है क्योंकि ये सब प्रणव ये प्रणव भी है ओम इति स स्वरणति जो सूर्य इधर जो चलते हैं ओम ऐसे कह करके चलते हैं स्वरण एति का सती स्वरण का तो शब्द करते हुए जैसे उच्चारण करते जैसे ओम खग जाते अथ ग स्वर्ण स्वरण का जाता है सूर्य एव अहम अभ्यगासिषम तस्मा मम तमेकोशीति कौशित की पुत्रुवाच रश्मिश् पर्यावर्तयाथ भविष्य भाव अतिद्वैवत ये कौशित के नाम को आचार्य उनके अपने पुत्र को कहा एव अहम अभ्यगासिषं इसका में गान क्या था अभिमुख होकर के आ उपासना आदित्य दृष्टि से उद्गीता की उपासना की थी तस्मा मम एक कोशी इसलिए तुम मेरा एक ही पुत्र हो इति अकौशिता के पुत्र को कहा तुम क्या करो केवल सूर्य की उपासना है रश्मि से तम पर्यावर्त रश्मि आदित्य की जो रश्मि है उनको आवृत तो करो चिंतन करो पर्या बहु भीते तुम्हारा बहुत पुत्र होंगे ये अधिदेव देवता, देवता संबंधी उपासना अथा अध्यात्म ये एवं मुख्य प्राण स्तम उद्गित उपासित ओम इति सेशरन देह केन्द्र दे उपासना कहते ओ अध्यात्म यह मुख्य प्राण जो मुख्य प्राण है तम उद्गित उपासित प्राण मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गित की उपासना करे ओमति हे सस्वरन ओम ऐसे कहते स्वर करते हुए जाता है या कोई मर जाता है ऐसे को शब्द करके चल जाता है प्राण पास में रहने वाले सुनते ओम कह करके शब्द करके चल जाता है प्राण चल जाता है प्राण जब चल जाता है निकल जाता है तो कुछ शब्द होता है तो ओम ऐसे कहते हैं एक तमुवे एव अहम अभ्यकाशीषम तस्मा मे कौशीति है कौशित की पुत्र प्राणास्तम भूमान अभिगायताद बहभुवे में भविष्यी थी इसके ही मैं क्या था अभिम कह तो ये उद्गृत की उपासना प्राण मुख्य प्राण दृष्टि से क्या था तस्मा तुम एक ही पुत्र मेरा इसलिए हो कौचिक के पुत्र कहा तुम प्राण भूमान अभिगाता प्राण जो है एक, एक केवल मुख्य प्राण का में चिंतन किया था भेद गुण विशिष्ट प्राण स्वभागादि जितने प्राण अलग भेद से है भूमानम जो व्यापक है सब इंद्र में प्राण है मुख्य प्राण ये भूमान रूप व्यापक है उससे मन से ही उसका चिंतन करो आवृत्त करो ऐसे करने से अभिज्ञाता द बहव में भविष्य मेरे बहुत पुत्र होंगे इसी अभिप्राय से करो तुमको बहुत फल पुत्र प्राप्त होंगे प्राणा ऐसे जैसे रश्मि का है ना ऐसे उद्गि प्राणा जितने अलग अलग है भेद दृष्टि से उपासना करो अलग अलग इंद्रिय अथ खलु य उदगीत स प्रणवो य प्रणव स उद्गी होत्री सदना देवा दुरुद्गीतम अनुसमती अनुसमती थी जो उद्गित है ये सामवेदे में वही ऋग्वेद में प्रणव जो प्रणव है ऋग्वेद में वही साम्वेद में उद्गित है एक ही होत्र सदनाद होतु तुहु होत्री के सदन स्थान है होत्र स्थान से क्या होगा होता का जो कर्म उसी कर्म से होता के कर्म होत्र कर्म से हेवापी दुरुद्गित अनुसमती दुष्टम उद्गित उद्गान किया सामगान करते समय दुष्ट दोष कहीं उद्गान किया कहीं कुछ मात्रा स्वर आदि में दोष हो गया तो अनुसमारतीय औद्गात्र कर्म से इसको मेलन कर देता है मिला देता है समाधान कर देता है जैसे चिकित्सा के द्वारा जैसे हाथ कट गया तो चिकित्सा करते हाथ में कहीं चिन्ह हो गया फिर समान कर देते हैं रोग हुआ औषध बन करके ठीक कर देते हैं इसी प्रकार ये उद्गित कर्म औदगात्र कर्म जो साम के ऋतविक उद्घाता उसका कर्म इस उद्गित उपासना वाले उद्गित कर्म करता है उद्गाता इस कर्म से ठीक ठीक करने पर यदि कोई उद्घा करते समय दोष है उसका समाधान करता है दोष त्रुटि का मार्जन कर लेता है अभी फिर उद्गीत क्या और एक उपासना है यमेवर एक अग्नि ही श्याम तद एत श्याम रिच्य दूढ़ अध्यूढ़ तस्माच्यधूढ़ साम गीयत इयम सामस्त साम इयम रिख इं पृथिवी स्त्री स्त्रीलिंग पृथ्वी रिखे अग्नि साम हे अग्निहोय साम तदच्यधम एक अग्नि साम एक रिचि पृथ्वीर पर ऋच्याम पृथ्वीर साम अग्निप साम अदूढ़ अग्नि आश्री पृथ्वी है ऋचा अग्नि हो गया श्याम पृथ्वी में अग्नि आश्रित है तस्मा ऋचि अधम श्याम किया इसीलिए पृथ्वी रूप परिचा में अग्नि रूप श्याम आश्रित होने से रिक मंत्र में साम को आरूढ़ करके गान किया जाता है इयम एव सा अग्नि अम ये पृथ्वी सा है अग्नि अम है तत् तो दोनों मिलकर के सा और अम मिलकर तत् पृथ्वी अग्नि मिलकर के श्याम हो गया अंतरक्षम ऋग्वायु साम तदच्य दुढ़ तस्माच्य दुढ़ सा अंतरक्षम सायुरमस्त साम अंतरक्षा रीख और वायु साम आकाश में वायु इसी प्रकार ये आकाश य आकाश् में वायु सामेत एक रीच्य दुढ़त साम ये साम, हे, साम हो, में, में है वायु रूप श्याम एक त्याम ऋचि अंतरिक्ष में वीचा में अंतरिक्ष में वायु आश्रित है अध्यूर्श्याम इसलिए तस्मा ऋचि अध्यूम साम गीयत है ऋचा में आरूढ़ करके श्याम का गान किया जाता है अंतरिक्ष ही सा है अंतरिक्ष में सा वायु रम वायु अम हो गया तो दोनों मिलकर के अंतरिक्ष वायु मिलकर श्याम हो गया देवरेवरिक आदित्यसामं तदेत रीच्य दूढ़ साम तस्माच्य दूढ़ साम गीये दौरव सा आदित्योमस्तम दौरव रिखि द्यवहे रिख आदि हे दौ में सर्ग मे अदर आदि तदेत रीच्यधूर श्याम आकाश में तदेत साम आदि साम एक दिवीचा आश्रित स्थित तस्माीचा में, तस्मा में आरूढ़ साम गिया जता है देव हो गया सा आदित्य हो गै अम आदित्य मिलकर श्याम हो नक्षत्राणी ऋक् चंद्रमा श्याम तदैतदेत रीचियादूढ़ श्याम तस्माच्यादूढ़ श्याम गीये नक्षत्राण सांद्रमा अम तत्स्याक्षत्रस हो गये दीक्ष चंद्रमा है श्याम नक्षत्र में चंद्रमा सु सुशोभित होकर स्थित है चंद्रमा रूप साम चंद्रमापा नक्षत्र नक्षत्रीचा में आश्री विराजमन है, है। तस्चा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है नक्षत्र हो गया सा, चंद्रमा हो गया अम मिलकरी <coughs> अथद आदित्य से शुक्ल भाषरीग अथ ही नील पर तत्म तदैत ऋच्य दृढ़ साम तस्च्य दृढ़ साम गीये आदि में शुक्ल आदिशुक्ल भाइवरीकोरीक हो गया अथो नील है वो हो गया साम तत्मे आदिशुक्ल सा उस्में नीलपरकृष्णश आरुण है इसलिए ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है अथ यदादित शुक्ल भा नीलम श सासाथ यीलम पर तदमस्तनाथ येष्तरादित्य हिण्यम पुरुषो दृश्यते हिण्यश्मिण्यकेश प्रणखा सर्व सुवर्ण अथ यदादित्यस शुक्ल वा शुक्ल प्रकाश रूपये कि शुक्ल दीप्त सव सालिंग सह सा अथ यील परे वो हम हो गया ये दोनों मिलकर के शाम हो गया अथय ऐसा अंतर आदित्य आदित्य के अंदर हिरणमय पुरुष दृश्य थे हिरणमय प्र... स्वयं प्रकाश माने ज्योतिर्मय हिरण सुवर्ण जैसे हिरण्य स्मसूष के दाढ़ी मुसी भी सोना जी चम से चमकीला है केशवी हिरण्य केस आ प्रणखा सर्वे व नखाग्रे नखाग्र उसे लेकर नखाग्र से लेकर पूरा सुवर्ण सुवर्ण ये हिरणमय पुरुष यहाँ क्या है उसका ब्रह्मसूत्र में इसके ऊपर विचार आया अंतस्तर्म उपदेशा आदित्य का अंदर जो कहा गया है हिरावय पुरुष कौन है ये हिरान्वय पुरुष ब्रह्म ही है परमात्मा ही है क्योंकि उसका धर्म का उपदेश आगे भी इसके लिखा तस् यहाँ कप्यास पुंडरीकक्षिणी तस् उदित नाम स येभ्य पाप मेंभ्य उदित उदेति ह सर्वेभ्य पापम्यो सर्वे ये वेद तस्य था कप्यासम पुंडरिकम एव अक्षिणी ये जो आदित्य के अंदर परमात्मा है वो कहा अंतर शरण में, में पुरुष है उसके आँख बड़े सुंदर है कैसे सुंदर है जो बंदर है ना लाल बंदर उसके पीछे भाग जिसे लाल दिखता है ऐसे लाल उसके आँख है तो इसको कहते निही उपमा ये परमात्मा के आँख के लिए ये देने के लिए कपी लंगुर के लंगूर नहीं बंदर लाल लाल बंदर के पीछे भाग लाल लाल दिखता है तो लाल बंदर की पीछा जैसे उनके आँख तो दृष्टां दृष्टांत देने के लिए कोई आसान नहीं मिला नहीं न उपमा होगा परमात्मा आँखी तो कहते नहीं ठीक है श्रुति में इसे गलत नहीं होगा कप्या से जैसे आँख नहीं कहा कप्या से लाल बंदर के पीछे जैसे लाल है ऐसा लाल कमल पहले लो कप्याश तो के समान मुंडरी के पद्म पुष्प लेना ऐसे पद्म पुष्प जैसे परमात्मा के आँख है परमात्मा के लाल कैसे कमल जैसे अ कमल कैसे है ऐसे कप्यास जैसे है उसके पिछड़ा जैसे लाल ऐसा लाल कमल उसी लाल का उपमा लाल की उपमा कमल के साथ है। और कमल जैसे उनकी अक्षी है तैसे ऊत नाम है परमात्मा का सय स एस सर्वे में पाप में उदित सपापुदगत पापरहीत तो हो जाता है उदयती हवी सर्वेभ्य पापम्य यम वेद ये परमात्मा सो पाप रहित है जो उपासना करेगा स्वपाप से रहित तो हो जाएगा तस ऋक् साम चेष्णु तस्माघीतस्मा उद उदात ही ती गाता स ये च परा च लोकास तेषांचेष्टे देव कामनांचे त्यधित तीख चाहम चैष्णव चा पर्व है वाँस में एक ग्रां गांठ दोगीचें पर्व है इस वह रीक साम दो पर्व इसे तस्माद उद्गी ऊत और गीत होकर हो गया तस्मा उद्घाता इसे जो उद्गाता ए ही गाता ये उद्घाता जो सामगान करने वाले को उद्घाता उदगाता क्यों ऊत का गाता उद्घाता ऊत हो गया नाम परमात्मा का परमात्मा का नाम उद उदह गाता उद्घाता ऊत को गान करने वाला उद्घाता उत उद को गान करने वाले परमात्मा का गान करने वाले जो उद्गान करते हैं परमात्मा की स्तुति करते हैं इसलिए जो गान करते हैं परमात्मा का गान होता है इसलिए उद्गाता हो गया क्यों ए तस से ही गाता इसलिए ऊद नाम परमात्मा का गान करने से हो गया उद्गाता स ए जो यहाँ आदित्य मंडल में पुरुष है स अमुषमाद पर आदित्य के ऊपर जितने लोक है तेसाम स इस्ते उनका ईश्वर है उनका शासक है और इतने नहीं देव कामान स देवताओं का काम्य भोग और आदित्य के ऊपर जितने लोक है ब्रह्मांड सब का शासक है ईश्वर है ये देवताओं के काम्य और आदित्य के ऊपर जितने है सबका ईश्वर कहने से ये आदित्य मंडल में स्थित परमात्मा ही अंत ब्रह्म तदर्म उपदेशा परमात्मा का धर्म है जो आदित्य के ऊपर जितने लोग हैं उनका ईश्वर कौन होगा परमात्मा ही है इसी प्रकार आगे भी कहेंगे अथाध्यात्म वाघ्यवरी प्राण साम तद रिच्य दूढ़म साम तस्माच्य दूढ़ साम गीये भाग्यवसा प्राण वमस्तत्सा अध्यात्म या कहते उपासना वाग एवरी के वाग हो गया री प्राण सामय जैसे वाग प्राण में वाघ में प्राण है इस प्रकार वाघ में ऋचा रि, रि, में सा, सामया में सामारोह कर करते है जैसे वाघ में प्राण है वाग में प्राण है प्राण के द्वारा वा गान उचान होता है तदेत तद एक त्याम अधुरम सामो वाग में प्राण जिस प्रकार आरूढ़ है इसी प्रकार ऋचा में साम को आरूढ़ करके गान करते हैं वाघ हो गया सा प्राण हो गया अम दोनों मिलकर के साम हो गया साण अम प्राण अम हो गया सा और अम मिल गया चक्षुरेवरी आत्मा श्याम तदस्याम ऋच्य दृढ़म श्याम तस्मा ऋच्य दृढ़म श्याम गीये चक्षु सात्मा मत तत्म तत्म साम ने तत्त साम आत्मा सा आत्मा चक्षुरी आत्मा सा मिलकर आत्मा शब्द से छायालना आत्मा में। चक्षुमेजाया तदाषा रिचिधुड़ा चक्षु व ऋचा में जो चक्षु के अंदर छाया दिखती है वो आरूढ़ आश्रित है तस्मात तस्मात्चा में आरूढ़ शाम गान किया जाता है चक्षु हो गया सा आत्मा गया अमा, हो गया अम दोनों मिलकर के साम होगा तत्साम। चक्षु में जो छाया प्रतिम्ब दिखता है उसको आत्मा श्रे से लिया श्रोत्र में विक मन श्याम तदैतद्याम ऋचि अधूढ़ श्याम तस्मा ऋचि अधूढ़म श्याम गीयते श्रोत्रेव सा अमस्त श्याम अरे श्रोत्र हो गया ऋख मन हो गया श्याम तदेत श्रोत्र में मन मन पूर्वक ही स्रोत्र में श्रवण होता है मन तिर होने पर श्रोत्र में मन जिस प्रकार रहता है इसी प्रकार ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है श्रोत्र में व सा मन हो गया अम दोन मिल करके साम हो गया यथ यद अक्षिण शुक्ल भाषा ऋ अथ नीलम पर कृष्णम तत्स्यात रिच्य दृढ़ श्याम तस्मा दृढ़ साम गीये अथ यदी तदक्षण शुक्ल भाष सा अथ नील परः कृष्ण तदम तत्म अथ यदतक्षण शुक्ल भा चक्ष शुक्ल दीप्ते प्रकाशे सा हो गया साखि अथ जो नील है पर अत्यंत कृष्ण है हो गया श्याम चक्षु भा में नील कृष्ण रूप जिस प्रकार तदेतद्याम एत श्याम एकम ऋचि एक तस्याम हो गया नील नीलम पर कृष्ण एतश्याम रुचि हो गया शुक्ल प्रकाश में स्थित है इसलिए ऋचा में आरूढ़ श्याम गान किया जाता है अथ यह देव तद अक्षण शुक्लम शुक्ल प्रकाश रूप चक्षुम में सा हो गया शैब सा अथय नील पररकृष्ण वो वाम तद्ल्या अथय येष्वाक्षिणीपुरश्यते शिखि तत्म तदुख तत तजुस्त तत तत ब्रह्म तस्तः तदव रूपम यदमुष्यूपमुष्यवमुष तव व्यण यम तन्नाम अथय येष्वाक्षिणीपुरषद चक्षुकेहरी तत्श्याम उइ श्याम उइ उक्त उइ अजु तद ब्रह्म तसे तस् तदेव रूपम ये चाक्षुष पुरुष का उई रूप है आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का जो रूप है जो हिरण्य स्म स्वादी कहा था आदित्य मंडल में परमात्मा ये चक्षुम हुई ये यो अमुष्ण पर्व है दुर् उसका ते तो यहाँ का स्ण यम तन्नाम उसका उदित्य नाम कहा था उसका जिस नाम इसका भी नाम है ऐसा कह कह के, के अध्यात्म देह में चक्ष में स्थित रिदैविक सूर्य में स्थित आदित्य मंडल परमात्मा एक ही है दो अन्य सब भेद के कारण कुछ है ये भेद की निवृत्ति करके स्थान भेद निवृत्ति करके एक ऐसे जानना आदित्य मंडल परमात्मा चाक्ष परमात्मा है इसे ब्रह्म सूत्र में इसके विचार किया गया अंत धर्म उपदेशात सूत्र है स ये सच ये चेतस्मादर्वांच लोकास्ते चेष्टे मनुष्य काम चेत तदयी में वीणायाँ गायंते तम ते गाय तस्मा धन शनय नीचे अर्वांच चाक्षुष पुरुष हो इसके नीचे पृथ्वी जिससे लोक पाताल उनका ईश्वर होता है ये जो चाक्षुष पुरुष है मनुष्य कामच जिस प्रकार आदित्य मंडलस्थ हिरणमय पुरुष सूर्य के ऊपर जितने लोक उनका ईश्वर है देवता काम देवताओं के भोग्य का भी काम का इसी प्रकार चाक्यु सपुर नीचे जितने लोग उनका ईश्वर है और मनुष्य काम्य भोग्य का भी ईश्वर ऐसा है अर्थात यही एक परमात्मा है आदित्य मंडल में चाक्ष्यू सपुर एक है कह परमात्मा ही सर्व में है तब ये इमे बीनायाम गायनती जो ये लोग यहाँ बिना गान करते हैं बिना वादन करते हैं बिना वादन करके गान करते ए तम ते गायंती इसी का ही परमात्मा का ही गान करते हैं बिना वादन करके परमात्मा का ही गान करते जैसे उदगान करने वाले ऊत परमात्मा का गान करते हैं बिना वादन करके जो गान करते हैं यही परमात्मा का, का ही गान करते हैं इसलिए परमात्मा के गान करने से तस्माते धन शनय धन लाभ युक्त है धन शनय शन लाभ धन शनय धन लाभ युक्त है धन प्राप्त करते हैं जो बिना आदि गान करके गान करते हैं ये परमात्मा के ही गायन करते परमात्मा की स्तुति करते इसलिए धन ये धन जो प्राप्त करते हैं इसी जन्म में नहीं पहले किया था उपासना दान भजन किया था उसके फल प्राप्त करते धन तो धन प्राप्त होने पर फिर सत्कर्म करे तो सदगति होती है अथ ये एक तव विद्वान श्याम गायती उभौ स सा गायती सामुन एव सचे ये चामुष्मात्ंच लोकांचनौति देव कामांच इसी प्रकार जो इस जान करके विद्वान उद्गित को जानने वाले श्याम गाय करता है उभो स दोनों का गाय करता है तो चाक्षुष पुरुष आदित्य पुरुष दोनों का परमात्मा का गाय करता है सौमु नैव इसी से ही आदित्य से ही ये चमुषमाच आदित्य रूप होकर के आगे परलोक का साहसक हो जाता है देव को प्राप्त करता है आदितागत परमात्म स्वरूप होकर शापनोति देव काम को अथन ये चैतस्मा चोकाशा मनुष्य कामश तस्मादुदाता ब्रूयाद कामंमागायानीष हे काम गश्रेष्ठे हे एवं विद्वान् गाय गाती अथ अन इस चाक्षष के द्वारा तो जो उपासना करता है चाखु से पुरुष के परमात्मा स्वरूप होकर के इसके नीचे लोग का ईश्वर हो जाता है ता, उनको प्राप्त करता है मनुष्य कामांच मनुष्य के काम चाक्षू से पुरुष होकर के परमात्मा होकर के मनुष्य भोग को प्राप्त करता है तस्मादुह ह एवं भी तो ऐसे उपासना करने वाले आदित्य मंडल में स्थित चाकू में स्थित पुरुष परमात्मा इसकी उपासना करने वाले जो उद्घाता है बुरु तो बोले यजमान को बोले कम ते काम आ आगाया नहीं थी तुम्हारे लिए क्या काम आगान करूँ आगान करके क्या तुमको काम में संपादन प्राप्त कराऊँ ऐसा है वह काम आगान से स्टे ये ईश्वर है काम आगाना जिस प्रकार इच्छा करके गान करेगा ऐसे फल प्राप्त कर लेगा अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए हो ए य एवं विद्वान शाम गाये ऐसा जो विद्वान जान करके सा और हम साम को जान करके आदित्य मंडलस्थ चाकुस पुरुष को जान करके गान करता है साम गायती अभी अक्षर ओंकार अक्षर उद्गी का अवयव है उसका भी उपासना करने के लिए आगे गुण कथन करेंगे पर वर्यस्थ तो गुण कथन करने के लिए आगे है त्रयो हो उद्गी कुशला शिलकह शिलक शालावत्यतायन दालभ्य प्रवाहणो जैविल ते चुरुद्गी वय वै कुशलास्मो हंत उद्गी कथा वदाई ती उदीत में ते न कुशल थे किस समय हुँ? किस समय ऐसे बहुत कु है किस समय में तयो ह उद्गी कुशला बभू प्रसिद्धि के लिए ऐतिहति हि ही था कुशल थे किस समय शिलक शालावत्य शावत का शालावत्य हो जाएगा शालावत का अपत्य शालावत्य हो गया गर्गा हो जाएगा चैकित आयन चिकितयन का अपत्य चैकित आयन दालभ्य है दालभ का दालभ्य हो जाएगा वो दोनों के एक पुत्र एक का और एक पालन करने पर ये हो जाता है दो का नाम होता है प्रवाहन और जैविली प्रवाहन है नाम और जैवली जीवल का पुत्र तीन हो गई जैविली दालभ्य और शिलक शालावत्य तीन उद्गीता में कुशल उदगीता विषय में उपासना करने वाले जानने वाले अभी कहते हो ऊँचू परस्पर कहने दूध की थे वही कुशलासम हम तो उद्गीता में कुशल है अब हम तो उद्गी है कथा हम बदा उद्गीता में अभी कथा करेंगे बाद कथा कथा करते बाद कथा कथा कथा बाद का झगड़ा नहीं तत् तो बहुत सथा को बाद कथा कहते निर्णय करेंगे प्रश्नोत्तर शंका प्रश्न उत्तर करके निर्णय करेंगे जो पढ़ लेते हैं थोड़े अभी दो चार मिल करके चलो इसके ऊपर विचार करेंगे विचार करेंगे इसका शंका कोई पूछेगा कोई उत्तर देगा कोई पूछेगा ऐसे एस ऐसे करते करते व्याकरण पढ़ने वाले यदि व्याकरण पर विचार करें अब व्याकरण विचार नहीं करके अन्य मोबाइल के ऊपर विचार करें तो व्याकरण ज्ञान क्या होगा व्याकरण विचार करें मिल करके तो फिर उसमें शंका समाधान होगा शंका समाधान होने पर दृढ़ होता है पढ़ा हुआ सब है किंतु पता नहीं चलता स्पष्ट किया है ओ तो से क्या करता है कहते य का लोभ करता है कोई पूछा अलोन्त्य क्या करता है यह अलभ करता है क्योंकि वहाँ शुद्धि उपास्य बनाते समय अलौंत्य लगा और सारा लघुकोन्त्य पढ़ने के बाद उनको पता नहीं चलता अलौंत्य और कहाँ लगा उनको लगता है शुद्धि उपास्य लगते समय जो योभ प्राप्त होता है अलौंत्य लगने से यह अलभ करता है ऐसा नहीं अलौंत्य कितने स्थान में लगता है विचार करने पर पता चलता है ये उद्गी है कुशल तक तब सब विचार करेंगे व्यपचार करेंगे तो क्या होगा संशय की निवृत्ति होगी कहीं भ्रांति है तो निवृत्ति हो जाएगी तो अनुदित शवन से जत्यय में अप्रत्यय प्रत्यय वो प्रत्यय शब्द का अर्थ अलग है प्रत्यय तय इति प्रत्यय रटकर तो बोलते हैं किंतु तो कहते प्रत्यय क्या है आगे अप्रत्यय प्रत्यय होने वाला है तस्यापत्यम प्रत्यय अन्न होने वाला वो अनप्रत्यय वो नहीं है तत्पत्यम जो अलग है अनुदित सूत्र से उसका ग्रहण नहीं होता है कुछ लोग ऐसे ही कहते थे तस्या ता, आपत्य मन होने वाला ये भ्रांति है विचार करने पर भ्रांति संशय की निवृत्ति होती है इसे थोड़ा विचार करने के लिए महा बड़े बड़े कुशल है मिलकर विचार करते हैं तथे तिह समीपु सह प्रवाहनो जैविलुवाच भगवंता वेवाग्र वदता ब्राह्मण इनमें प्रवाहन जैविल्य थे क्षत्रिय और ये दोनों थे ब्राह्मण जयविल प्रभा ने कहा भगवान तो एवं अग्र बताता हम आप दोनों पहले कहिए दोनों आप ब्राह्मण है ब्राह्मण और बदतोर वाचम सोस्यामी अब दोनों ब्राह्मण अब कहेंगे तो आपके शब्द के मैं सुनूंगा वाचम सोस्यामी कौन से अर्थ ग्रहण नहीं अर्थने आप लोग को शब्द जो कहते हो शब्द हम सुनेंगे मतलब अर्थ रही कोई कहे कहते क्योंकि वाचम विशेषण दिया आपके शब्द का मैं थोड़ा सुनूँगा सह सिलक शालाभत्य चय कितायन दालभ्यम उचप हन तत्त तो आप पृछानती होवाच शिलक शालाभत्य कहा ठीक है चय से दालभ्य से कहा अच्छा आप अनुमति दे तो मैं आपसे पूछूँगा अगर हाँ पूछो तो ये पूछने पुछ, वाला कौन है अभी कौन पूछेगा शिलक शालाभत्य पूछेगा दालभ्य उत्तर देगा कहा सामनों गतिरिति स्वर इत्युवाच स्वर से कहा गतिरिति प्राण इतुवाच प्राण से का गति रिति अन्नमिति होबाच अन्न से कहा गति रीति आप हो गति ही होबाच गति कौन कहता है शिलक है कहा सामना साम की गति क्या है गति उसका आश्रय उसका परायण क्या है उत्तर देता है दा, दालिव्य चयिता कहता है स्वर है ये फिर पूछना स्वर की क्या गति है तो फिर दालिभ्य कहता है प्राण है प्राण की क्या गति है शिलक पूछता है तो दालिव्य कहता अन्न मिति फिर अन्न की क्या गति है का जलईतिवाच जल कॉलिवने अं कारी असौलोकवाच अमुषोक आ गतिरती न स्वर्गोकमेदीच स्वर्ग वम लोक साम संस्थयाम स्वर्ग संस्था सामेति अम का गतिरती श्लकने का जल किए तो दालिबेन कसौलक वो स्वर्ग की उवाच क अमुष्यलोक से क्या गति है? तो जो वो असु स्वर्गलोक उसकी गति क्या है उसका आश्रय पुराण क्या है तो दालिभ्य कहता है न स्वर्गम लोकम अत्यन स्वर्ग सब की प्रतिष्ठा है सब का उससे अत्य्त उसका क्या आश्रय पूछ दो उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए दालिभ्य ने कहा स्वर्गम वयम लोकम श्यामा भी संस्थापया स्वर्ग लोग तो हम श्याम से तुति करते स्वर्गलोक प्रतिष्ठा है श्याम स्वर्गलोक प्रतिष्ठा है स्वर्ग सब प्रतिष्ठा है स्वर्ग संस्था साम तो स्वर्ग संस्था स्वर्ग रूप से साम की हम स्तुति करते अर्थात तो स्वर्ग में साम प्रतिष्ठित है, और उसकी गति क्या पूछते हो तम ह शीलकतायन दालभ्य मुच अप्रति व्य किलते दालभ्य साम यस्तरी बुरीयान मूधा ते व्यपतिष्यति मूर्धा ते व्यपते पूछ रहा था दालभ्य ने चेकितान दालभ्य कहा अप्रतिष्ठा भाई किल्लत दाल है दालव्य है दालव्य तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठा है तुम साम की गति पूछते पूछते पहले आरंभ किया वहाँ से करते करते तुम स्वर्ग में प्रतिष्ठा मानते हो स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते जिसमें कोई आश्रित है उसका यदि कोई आश्रय नहीं रहेगा वह सब गिर जाएगा तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा रहित है अर्थात शाम की पूरा पूरी पूरी ठीक ठीक प्रतिष्ठा नहीं जानते और ये नहीं जान करके जो भ्रम तुम्हारे है जो इसे भ्रांति तुम्हारी है स्वर्गों को सहा मानते हो इसको सहना नहीं करने वाला कोई यदि तुमको कह दे समय यस तो इतनी जानने वाला गलत तो कोई कहता तो सहना नहीं होता है कोई शब्द उच्चारण अशुद्ध करता है तो बड़ा कष्ट होता है शुद्ध उच्चारण करने वाले को शुद्ध उच्चारण करने वाले के सामने अशुद्ध अशुद उच्चारण सहना नहीं होता है आप जितने भी जानते हो उससे भी कोई अशुद्ध कहेगा तो आपका अच्छा नहीं लगता है आप जितने कहते तो उसे और अशुद्ध कोई कहेगा आपका ऐसा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कोई कुछ कहने से आपको समझ नहीं आएगा आपका ऐसा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा और आप जितने गलती है तो कोई जानने वाला उसको भी कष्ट होता है जो शुद्ध उच्चारण करने वाले अशुद्धि सुनने पर उनको सहना नहीं होता तो ये यदि कोई सहन नहीं करे तुमको कहेगा तुम्हारा सिर गिर जाए करेगी तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा तुम ठीक नहीं जानते हो फिर ये वो दालभ्य कहा दाल नहीं शीलकशाल का नहीं दाल्वेनिक हंत अहम एक भगवतवेद विद्युत होवाचा मुस्य लोक से कागतिरतीय इति होवाच अोक से कागतिरती न प्रतिष्ठा लोकमदी हो प्रतिष्ठा वेम लोक साम संस्थापया प्रतिष्ठा संस्था हंत दाव अहम एक भगवत वेद आपसे मैं इसको जानना चाहता हूँ तो दालभ्य ने कहा श्रील्क से मैं आपसे जानता हूँ स्वर्ग की क्या प्रतिष्ठा जानना चाहता हूँ वेदानी जानू इति इति तो फिर श्रील श्रील ने कहा विद्धि तो उचा तो समझ जान लो तो फिर दालभ्य ने पूछा अमुश्य लोग से लो कहा गति रीति उसकी गति क्या है कहे ये लोग है गति ये लोग कहा से होवाचन अश्य लोग से का गति रीति कभी ये लोग की प्रतिष्ठा हो गई न प्रतिष्ठा लोकम अभिनय अतिनयेत ये प्रतिष्ठा है इस लोक सबका आश्रय इसको अतिक्रमण करके प्रश्न नहीं करना होगा प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा वेम लोकम ये प्रतिष्ठा है ये लोक है इसको श्यामा भी संस्थापयाम श्याम की प्रतिष्ठा श्याम शब्द से श्याम की प्रतिष्ठा मानते प्रतिष्ठा संस्था में श्याम प्रतिष्ठा में रूप से श्याम की स्तुति करते इसलिए इसमें है, सब कुछ प्रतिष्ठित है ये यम वे रथंतर कह करके का ये प्रतिष्ठित है इसको अतिक्रम करके कुछ नहीं है ये सब की प्रतिष्ठा है ऐसा कहने पर प्रवाह ने पहले क्या था आप दोनों बात बात करो मैं सुनूंगा अभी ये प्रवाहन शुरू हो कहते हैं तमह प्रवाहनो जैविलुवाच अंत किल ते सालावत्य साला साम यस्वे तरी ब्रूयान मूर्धा ते विपतिश्यती मूर्धा हंता हम भगवत तो वेदानीति विदि हो वाच तमह प्रवाहन जैविली वाच प्रभावी ने कहा अंतवत वे किल ते शालावत्य शाम हे शालावत्य तुम्हारे साम अंत वाला विनाश इसकी प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो यश तुतरी इस समय कोई सहना नहीं करे यदि तुमसे कहे मुर्धा से विपत्ति सती थी सिर गिर जाएगा तुम भ्रांत हो गलत जानते हो ठीक नहीं जानते हो तो तुम्हारे मुर्धा शिर गिर जाता अर्थात मैं नहीं कहता हूँ यदि कोई कहता तो गिर जाता मैं नहीं कहता हूँ भया नहीं कहूँ हंत तो अहम एत भगवत वेदानी तो फिर सालाभत्य कहता है हे जयविली प्रभा से कहता मैं आपसे इसको जानना चाहता हूँ क्या विद्धि तो हो लो सुनो अश्य लोग से कागत रीत आकाश इत हो भूतानि सर्वाणी हवाइमानी भूताने आकाशं प्रत्यस्तं यं प्रत्यक्ष ये हे बेभ्यो ज्यायान आकाशपरायण तो शालाभत्य ने पूछा इस लोक फिर क्या, क्या गति है इसका आश्रय पराण क्या है तो जयविलय ने कहा प्रवाहण आकाश ये होवाच आकाश क्योंकि सर्वाणी हवा ईमा भूतानि ने आकाशादेव समुत्प्य सारे भूत ब्रह्माण्ड आकाश उत्पन्न होते हैं आकाश में फिर लीन हो जाते हैं आकाशम यी आकाशम आकास्यं प्रत्यमयती आकाशम प्रति अस्तमयंती आकाश में स्वलीन हो जाते हैं आकाशो ही एवं एभ्य एव ज्यायाम इन सब लोक से बढ़कर के आकाशे आकाश है आकाशपरायण परमायन सबसे प्रतिष्ठा है तीनों काल में यहाँ आकाश शब्द का अर्थ आकाशभूत आकाश नहीं है यहाँ आकाश शब्द का अर्थ है परमात्मा अशलोक से कहा रीति आकाश यीति होगा तो ब्रह्मसूत्र आया इसे केवल ऐसे ब्रह्मसूत्र में इसीलिए व्यास जी ने सूत्र बनाया इसमें श्रुति में आ गया इसी लोक की गति आकाश है जैसे सुनते आकाश भूत आकाश कोई समझ लेगा वहां ब्रह्मसूत्र है आकाशस्थ लिंगात आकाश परमात्मा पर ब्रह्म है क्योंकि उसका लिंग ज्ञापक शब्द है क्या ज्ञापक है सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी आकाशाद समुत्पन्े ये भूत भौतिक प्रपंच जितने है ईमानी सर्वाणी कहेंगे तो स्थावर जंगम जितने है सारा जड़ चेतन उसमें आकाश आ गया ना नहीं सब कुछ आकाश के साथ सब कुछ आकाश उत्पन में उत्पन्न हो गए आकाश से आकाश की उत्पत्ति हुई क्या इसलिए सारे भूत में आकाश आ जाने से आकाश के साथ सारे भूत की उत्पत्ति परमात्मा से इसलिए आकाश एव हो आकाशीत तो होवाच करके आकाशादेव सर्वाणी भूतानी सारे भूत का कारण जो आकाश है वो चीद आकाश है ब्रह्म है भूत आकाश नहीं इसलिए आकाश परमात्मा है आकाश में लीन होते आकाश ही एभ्यो इन सब से ज्यायान बृहत्तरे पाराण है इसलिए आकाश परमात्मा है आकाश आकाशस्थलिंगा स ऐसा परन्गि स यशो अन पर हावती परसो ह विद्वान विद्वान्वर्यसा उद्गत मुस्ते स ये परोवरियान उद्गी ये उद्गित परोवरियान पर और वर है वरतर है परोवरियान परोवर्यस्तम गुण इसमें स एषो अनंत परोवर्य ये अनंत है श्याम परोवर्य परमात्मा है परोवर्य हास्य इसका फल भी होगा इस प्रकार परोवर्यश लोकांजती परमात्मा उसे श्रेष्ठ लोक को जीत लेता है ये इतव विद्वान परव वरी अनुसा जिस प्रकार जान करके उदगित की उपासना पर वरिह गुण विशिष्ट उपासना की करता है तो ऐसे उत्कृष्ट फल प्राप्त करता है आकाश अंत जितने हैं सब ब्रह्म परमात्मा तक सब लोग को जीत लेता है फल प्राप्त करता है तम हे तम अति धनवास सौ नको उधर साइंड ल्यावाच यावत्त प्रजाया उद्गी वेदिष्य परोवरियो है ऐस्यवत लोके जीवन भविष्यति अति धर्म नामक आचार्य शौनक हे उनका नाम है उधर सांडिले को इसका उपदेश किया था उपदेश करके कहा यावत् ते एनम् प्रजायां उद्गिथम वेदिष्यन्ते तुम्हारे प्रजा पुत्र पुत्र आदि में जब तक इसकी उपासना करेंगे जानेंगे तो परोवरिय ह्य उनको परोवरीय फल प्राप्त होगा प्रसिद्ध है एभ्य परोवर लोके जीवनम इनसे परोवरीय उत्कृष्ट जीवन होगा और उत्कृष्ट जीवन होता है लोके जीवनम भविष्यति इस लोक में सब लौकिक जीवन से बढ़कर के उत्तरो उत्कृष्ट जीवन उनका तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि को मिलेगा जब तक तो इसकी उपासना करते रहेंगे तथा मुसमिल लो के थी स यतद विद्वान उपास्य परोवर्य हास्म लोके जीवन भवती तथा मुसमें लोके लोकती लोके लोकती इसी प्रकार उस लोके में लोकईति उस लोके में जो चिंतन करेगा लोक में जो उसका जीवन उत्कृष्ट होगा स यहतदव विद्वान उपास्य इसी क्यों जान करके लोक दृष्टि से परमात्मा उद्गी की उपासना करता है सारा ब्रह्मांड रूप फले परोवर्य अश्य अनुसम लोक जीवन परलोक में उत्कृष्ट जीवन होगा ऐसे जिस गुणा से चिंतन करता है ऐसे उद्गीत की उपासना से ऐसे ही फल हो जाएगा परोवरिय उत्कृष्ट उत्कृष्ट जीवन हो जाएगा अनुस्म लोके लोकहिति परलोके पर में उसका जीवन ऐसे उत्कृष्ट हो जाएगा अमुस्म लोके लोकहिति का लोक जीवन हो जाएगा लोके लोकहिति उसका उत्कृष्ट जीवन हो जाएगा कह दिया अभी उद्गी उपासना के समा उपासना कही गई इसमें श्याम वेद में पांच भाग वाले श्याम भी है सप्तक्तिक शाम भी है पांच भागों में हिंकार प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार निधन पांच है पहला श्याम गान करते ऋचा में आरंभ करके श्याम के भाग का भक्ति कहते भाग भाग है पांच भाग पाँच भाग वाले शाम को पांच पाँच भक्तिकम श्याम कहते उसमें आदि और नि उपद्रव दो मिलाएंगे तो सात भी हो जाएंगे सात अवय वाला भी शाम है पाँच अवय वाला भी साम है पाँच अवय, अवय में तृतीय अवय भी है उद्गित प्रथम हिंकार उसके बाद प्रस्ताव उसके बाद उद्गित उपद्रव और निधन ये पांच अवय है और दो है मिलकर सात जाए आदि एक उपद्रव दोबारा हो गया प्रस्ताव प्रतिहार प्रतिहार निधन हाँ प्रतिहार पहले हिंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार निधनम ये पाँच हुआ आदि और उपद्रव मिलेंगे तो सात होगा तो इसमें से तृतीय है उद्गित भाग उसका उपासना कहा गया अभी प्रसंगत जो प्रस्ताव और प्रतिहार इसका विषय को उपासना कहते ही पहला हिंकार दूसरा है प्रस्ताव फिर उद्गित उसके बाद प्रतिहार उसके बाद निधन होगा तो उद्गी के पूर्व में प्रस्ताव है पर में प्रत्यार है तद तो विषय को उपासना कहने के लिए प्रारंभ मटची हतेषु कुटिक्यास जायुष स्थे चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास मट्टी हतेषु कुरुषु देश में मट्टी असनी वज्रपात भी होता है एक एक कीड़े होते हैं पंग पाल लाल लाल कीड़े होते हैं जब दुर्भिक्ष होने का समय आता है सारे अन्न को खा लेने के लिए भगवान ईश्वर की सृष्टि है कब से कहाँ से वो आते हैं किसको पता नहीं चलता है। इतने कीड़े आते हैं लाल लाल कीड़े कभी कुछ दिन पहले कभी किस साल पहले से हुआ था कहीं तो आप इतने ऊपर आ जाएंगे तो आकाश में बादल जैसे सूर्य किरण भी नहीं आएगा इतने भर जाएंगे कहाँ से आ जाते हैं इतने इतने, इतने आएंगे तो पेड़ पौधे सब बैठ कर सब पत्ते को का लेंगे ये कुछ दस पचास सौ दो करोड़ नहीं इतने हो जाएंगे पूरा भर जाएंगे सारे पेड़ पौधे सब अनाज बैठ कर सो का लेंगे फिर कौन सा अनाज होगा पत्ते खा लेने पर परो नष्ट हो जाए अच्छा रुपया धन संपत्ति सोना चांदी सब सो लेकर बैठे और अनाज ये नहीं हुआ तो क्या खाएंगे अब थोड़े थोड़े कहीं बच जाएगा तो थोड़े किसके पास होगा वो <स्था> तो थोड़ा एक किलो गेहूं को एक लाख रुपया बिक्री करेंगे कितने लोग खरीद कर खाएँगे जिसके पास हो एक एक किलो को एक लाख बिक्र तो थोड़ी जिसके पास बहुत रुपया है थोड़े थोड़े मिलेगा अतः एक लाख नहीं कहीं कहीं थोड़ा अधिक होगा तो एक हजार हो जाएगा कहीं सौ हो जाएगा तो दुर्भिक होता है तो मट जी हते से दुर्भिक होने पर कुरु में एक उत उत नाम है चाक्रायण उनकी पत्नी आर्टिका शह जाया जाया पत्नी की कहते छोटी है अब इतनी छोटी है तो स्तन आदि नहीं हुआ अनाश्रमी नतिष्ठे क्षणम अपनी द्वित इस शास्त्र में कहा गया एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रहे गृहस्थाश्रम रहते समय यदि पत्नी मर गई तो दूसरी विवाह करने तभी पत्नी के बिना कोई कर्म करने के लिए वो असमर्थ है कर्म नहीं कर सकता है कर्म करने के लिए अंग कर्म करने के लिए पत्नी पत्नी अपेक्षित आज्यवती कोई कर्म करते समय घृत है पत्नी को दिखाएंगे वो खाली देख ले इतने द्वारा दृष्टि मात्र से आज्य घृत में संस्कार हुआ ऐसे संस्कृत घृत से कर्म करेंगे तो फल मिलेगा शास्त्र में जैसे विधान किया गया ऐसे ही करना पड़ेगा धान बहुत है थोड़ा पानी लेकर प्रक्षण कर दो ब्रेन प्रोक्षति प्रोक्षण कर दो कोई कहेगा क्या थोड़ा पानी डालने से क्या हो जाता क्यों डालेंगे इतने थोड़ा पानी डालने से क्या हो जाता है तो जहाँ दृष्ट फल है तो दृष्ट फल मानते हैं जहाँ दृष्ट नहीं दिखता है शास्त्र में विधान किया गया और व्यर्थ होगा संभवत दृष्ट फल फल तत्व अदृष्ट कल्पना अन्याय दृष्ट फल है तो अदृष्ट कल्पना नहीं होती जहाँ दृष्ट नहीं विधान किया गया प्रामाणिक है वहाँ अदृष्ट माननी पड़ती है विहीन प्रक्षति थोड़ा प्रोक्षण कर दिया पानी में उसके बाद विधि को कूट करके तंडुल निकाल करके पूर्वास बनाएंगे उससे कर्म करेंगे तो फल मिलेगा एक अंग विकल हो गया सकाम कर्म निष्फल हो गया फल नहीं मिलेगा इसलिए जैसे जैसे विधान किया ऐसे करना है तो पत्नी से पत्नी अपेक्षित आज्ञा होता है इस घृहत का उपयोग करेंगे तभी फल मिलेगा तो कर्म करने के लिए पत्नी साथ में होनी चाहिए केवल स्त्री कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है अरे पुरुष कर्म करेगा तो साथ में पत्नी हो तो कर्म करेगा गृहस्थ यदि पत्नी मर गई तो कर्म करने के लिए एक दूसरी विभाग शादी करनी पड़ेगी तो इसे शादी करने के लिए लड़की बड़े नहीं मिलेंगे तो छोटी लड़की है छोटी अभी है कु, कु, क्या कहा गया जब आर्टिकी है तो उसका भी स्त्री का चिन्ह स्तन आदि नहीं हुआ ऐसे छोटी लड़की उसको लेकर के पत्नी है इभ्य ग्रामे इभ्य है आदि है उनके ग्राम में जा के पद्राण का कुत्सित को कर प्राप्त करके भूखे भोजन नहीं मिला उसे जा करके वास किया रहा था ये किसी घर में जा कर के रहा था तो उसके आगे आएगा किस परिस्थिति में रह करके मनुष्य जब तक पर उपकार करता है अपना कल्याण करता है तब किस परिस्थिति में होने पर शास्त्र निषिध जो अपवित्र का भी सेवन कर सकता है झूठा खाएगा तो किस परिस्थिति से खा सकता है ऐसे परिस्थिति नहीं हो तो अशुद्धि अपवित्र झूठा खाद्य अन्न सेवन करना नहीं चाहिए किस परिस्थिति से खा सकता है ये में कहेंगे ओम आप्या ममांगा वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र च चर्वाणी सर्वं ब्रह्म उपनिषद महम ब्रह्म निरा महम निराकरणमस्त निराकरण मेय अस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सु धर्मास्ते मयि सन ते मयि सन